से निवेदन करें वो हमें राम कथा की ओर ले जाएं, राम कथा मंदाकनी में हम अवगन करें आचमन करें आदरणीय कंसल जी। हेलो, हेलो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम यह सत्य है कि राम भारत की भौर की प्रथम स्वर हैं। श्री राम आदर्श है राम चरित्र हैं राम मर्यादा है राम वेद है राम स्वयं मंत्र है राम स्वयं में पूर्ण धर्म है राम कहते ही चारों वेदों का पारायण हो जाता है राम तारक मंत्र है राम मुक्ति मंत्र है राम ने जो किया वह करो कृष्ण ने जो गीता में कहा वह करो राम कहते ही मन बुद्धि चित्त चेतना अंत्यकरण को विश्राम मिलता है सुख दुख के उसके साथ लेकर शमशान तक राम हमारे साथ रहते हैं अंतिम यात्रा का मंत्र है राम नाम सत्य है। श्री राम भारत के चरित्र हैं श्री कृष्ण भारत के योगी हैं। राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति के प्राण हैं, आत्मा है जय श्री राम इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी जी के चरणों में निवेदन करती हूँ वो कथा का प्रारंभ करें टू डबल एट फोर जिस किसी की गाड़िया होकर बेहतर टू डबल एट फोर ओम हरि लक्ष्मण दिव्य चत जनकात्मज नमोस्ु रुद्रेन्द्र नमोस्तु नमोस्ंद्रारक अखंड मरुगण अखंडमंडलाकार तत्प श्री गुरुवे तह प्रवेश मम वाचि मीमा प्रषुप्ता सीवयशक्ति धरा स्वधाम भगवते हस्तचरण श्रवण्वगाषा मनु सचिदानंद भगवान की श्रीमद राघवेंद्र सरकार की वीर बजरंगबली की काशी विश्वनाथ भगवान की माता अन्नपूर्णा जी की पूज्यपाद पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्रीमद जगत, की श्री जगत की गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अनंतांदाचार्य जी महाराज की परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की रामचंद्र पालू a uh -huh. सबता चरण बंध सदता में, में पद से तारी बजाइए। देव पूज्य सद्गुरुदेव भगवान उपस्थित समस्त सज्जन बृंद भक्तमयी वासलमयी माता एवं बहने कल की मंगलमयी कथा में आप श्रवण कर रहे थे प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य भारतवर्ष की पतिवृत पारायण नारियों की ही ऐसी क्षमता है जो भगवान को भी अपनी गोद में खिला सकती दुनिया में देश बहुत हैं, लेकिन एकमात्र भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसे हम मां कहकर के पुकारते हैं शायद इसका कारण यह है कि इस धरती पर भगवान भी अवतरित होकर के इसे मां मान करके इसको प्रणाम करते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भारत इस पवित्र धरती की मां कौशल्या के समक्ष अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्नथा अन्युम समर्था महतो महत्व वेदांत प्रतिपाद्य पराक पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गया, गया। विशाल रूप से भय प्रे गृपाला दीन दया कौशल्या तारीब प्रकट कृपा दीन दया कौशल्या से मा तारी चने वीरामुघन श्याम निज आयु भूजिचारी जीवलोचन विशाल चार भुजाओं से अखिल खोटी ब्रह्मा नायक पर ब्रह्म परमात्मा भगवती परम तपस्नी कौशल्या के समक्ष प्रकट हुए। प्रगट हो अच्छा गए भगवती कौशल्या अचक होकर के उनके चरणों में झुक गई है आंखों से अश्रुपात होने लगा है कामा मा याद करो आप ही वो शत्रु पे जिन्होंने तपस्या के रूप में करके और मुझे पुत्र के रूप में चाहा था मैं आ गया ना ऐसा मत करो मेरी जगह साई हो जाएगी बोले जगह अरे तुम चाहती थी ना मैं पुत्र के रूप में आ गया ना बोले महाराज आप मैंने पुत्र के रूप में मांगा था और आप तो ब्रह्मांड के बाप के रूप में सामने खड़े हो आपको बाप के रूप में थोड़ी मांगा था हमने तो बच्चे के रूप में मांगा था। तो भगवान कहते हैं कि माँ बताओ मैं क्या करू आप बड़े अद्भुत कहे दुई करे जोरी, कर दुई करे जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अन था कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी yeah जगदाधार हे वेदों के प्रतिपाद्य परमात्मा ऋषिमुन लोग निरंतर आपकी स्तुति का गान करते रहते हैं हम आपकी स्तुति किन शब्दों में के? कैसे में आपकी प्रार्थना करू और मैं आपसे क्या कहूँ? आप तो करुणा के सागर हैं करुणा सुख सा गरे सवगुण आगरे जही ही श्रुति सन था सुख साव गुण आ गे जही गा राधी जनहनु रारी प्रकट भलो परमात्मा के गुप्ततम रहस्य को जान नहीं पाते कहा मैं कितने सौभाग्यशाली हूं सो ममिहित लागी जन अनुरागी समस्त विश्व पर करुणा की वर्षा करने वाला वो परमात्मा मेरे लिए सामने प्रकट हो गया है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना की ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया तो मे प्रति वेदिके तुम मंड निकाया वि प्रभु ज्याना, प्रभु, प्रभु मुस्रित बहुते विधि की नव ज्ञान प्रभु मुस्रित बहुत विधि की नथा तू बुझाई जी प्रकार सुचे प्रेम लहे कथा सुहाई मा तू बुझाई जय प्रकार प्रेम लहे मा को प्रभु समझा रहे भगवान चाहते हैं जिस रूप से वात्सल की अनुभूति हो सके वही लीला करें जगत की माँ है अद्भुत है भगवती कौशल्या भगवती कौशल्या जी परमात्मा को आदेश दे रही हैं कि प्रभु जी कीजिए सुष लीला अत प्रिय शीला माता अपने हृदय को थाम कर शमल कर भगवान से प्रार्थना करें केवल ये भारत की माता नहीं कर सकती है। क्या कर रही है भगवती कौशल्यादी प्रभु से माता बोली सोमति डोली तह रूपा हम तपी बोली सोमती बोली तहुता तह रूप सुनिला अति प्रिय सीला सुख सुख परम परम अनु अति माता कौशल्या जी निवेदन करती हैं कि प्रभु जी आप तो जगत पिता के रूप में खड़े हैं कीजे शिशु लीला अति प्रिय शिला आप बालक बन जाइए बालक के चार चारुजाएं थोड़ी होती हैं, फिर भगवान ने चार दो ही है छोटे हो गए बारह वर्ष के अब ठीक है आए मौके बोले नहीं नहीं अभी आप और छोटे हो गए तो वो लगभग और छोटे हो गए पांच वर्ष के हो गए अब ठीक है कहा नहीं नहीं महाराज ऐसा थोड़ी बालक होता है तब फिर क्या करूं थोड़े और छोटे हो गए एक वर्ष अब तो ठीक है ना नहीं नहीं जैसे बच्चा एकदम पैदा हुआ आप वैसे बनो ना अब भगवान बिल्कुल जात शिशु के रूप में प्रकट और भगवान हस अब तो ठीक है ना कहा अब लग तो आप बच्चे रहो लेकिन बच्चा जब जन्म लेता है ना तो हसता थोड़ी है, रोता है लिए कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शिला यह सुख परमान जब बच्चा रोता है तभी तो पास पड़ोस को पता लगेगा कि कौशल्या जाए ललना कौशल्या ने लाला को जन्म दिया है इसलिए अब आप रो आन दुनिया में परमानंद की छठा बखेड़ देने वाला परमात्मा मैया कौशल्या की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए क्या कर रहे है? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना भय बालक के सुरभूपा सुनी बचन सुजाना रोदन जा वही हरि पद पावे नब तू पा तेरे तेज गाई हरिद पाई तेना पर सुन वचन सुजाना रोदन खाना कौशल्या को जन्म सुख को प्रदान करने के लिए अखिल कोटि नायक परमात्मा सुचुकी बन गए और रोदन ठाना जैसे कहते ना हमने प्रतिज्ञा ठान ली ऐसे भगवान ठान करके रोए थे क्या ठान करके रोए दुनिया के भक्तों अब आप निश्चिंत तो हो जाओ अब आपको रोने के लिए जरूरत नहीं है अब आपके दुखों पर मैं रोने के लिए आ गया हूं ना इसलिए अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है सुन बचन सुजाना रोदन थाना वही बालक सुन यह चरित्र जी गावे हरिपद पावे तेना पड़े बहुत जो लोग इस प्रार्थना को अत्यंत श्रद्धा के साथ में जपते हैं या गाते हैं उन्हें भव सागर में पतित नहीं होना पड़ता इसलिए हमारे श्री राम संप्रदाय के और भी जो भी रामोपासक लोग हैं प्रत्येक राम मंदिर में प्रातः काल प्रतिदिन यही स्तुत की जाती है भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला पैरपरा लीन मनुजी अवतार निजीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल शियावर रामचंद्र की जय पवन सुते हनुमान की जय रज राम राम राम सीता राम राम, राम। राजराम राम राम सीताराम राम सीता राम राम राम राजा राम राम राम सीता राम रामु सच्चिदानंद भगवान की जय तो बड़ा आनंद हो रहा है चारों तरफ से परमानंद की वर्षा हो रही है ललन ले घर बाजे अवध बधैया गरेबाजे भाष गाये घरेबाजे अवध बधैया ललन गरेबाजे अवध बधैया अवध बधैया हो अवधि बधैया अवध बधैया हो अवध बधैया अवध बधैया हो अवध बधैया हो अवध बधैया हो अवध बधैया घरे बाजे बवध बधैया घरे बधैया भयो है।, है, है निप प्रगट ग्रह निप दशरथ ग्रही प्रगट भयो हैशरथ ग्रह प्रगट भयो है निप दशरथ ग्रही प्रगट भयो है नृप दशरथ ग्रह प्रगट भयो है सुरन सुमन पर सैया ललने घरे बाजे अवध बधैया घरे बाधैया रानी कौशल्या जी गैया संकल्प रानी कौशल्या जी गैया संकल्प रानी, रानी कौशल्या जी गैया संकल्प oh, रानी कौशल्या जी गैया संकल्प गैया संकल्प हो गैया संकल्प हो गैया संकल्प हो माता कौशल्या जी गैया संकल्प हो माता कौशल्या जी गैया संकल्प सोने की सींग मढ़ैया हो अवध बधैया बाजे ही बाजे ढोल प बाज बाजे बाजी ढोल छॉँज झप बाज ढोल झपे बाज बाजे बाजे बाजे बाजे ढोल अरु सहैया Aadiba Deyal, le le nege ne baaj, Aadiba Deyal. के ताल गधैयाव बधै ग बधैया गरबाजे अमर बधैया ललन गलेबाजे अमर बधैया ललन गलेबाजे अमर बधैया गलेबाजे हम बधैया ललन गरबाजे अम बधैया सुने से सूर उदय परम प्रिय बा pa में आनंद की वर्षा होने लगी सुन शिश रुदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चल सब महाराणी कौशल्या जी के भवनों से बाल के रुदन की जीवी आवाज सुनाई पड़ी संभ्रम आर लगता है अयोध्या के चिराग का प्रादुर्भाव हो गया है अयोध्या के सूरी का प्रादुर्भाव हो गया चारों तरफ से माताएं दौड़ करके आई महाराज दशरथ जी को सूचना पहुंचाई गई और दशरथ जी ने सुना तो दशरथ पुत्र जन्म सुनकर सुमरण तेज हो मोरे ग्रह मानव की उन्हें अनुभूति हो गई कि अकल कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जिनके नाम को स्मरण कर लेने मात्र से लोक लोकांत्र आनंद मग्न हो जाते हैं वो सच्चिदानंद परमात्मा का ही प्रादुर्भाव मेरे घर में मेरे आंगन में हो गया है दशरथ जी महाराज ने तत्काल आदेश दिया कहा बुलाए बजाबू बजा और बैंड बाजे चारो से भधाइया आनंद का वर्षा होने लगी महाराज तो। अब देखो समय बहुत है नहीं नहीं तो ये मालूम है कितने दिन तक महोत्सव न था विश्व में ब्रह्मांड में अगर प्रकृति का परिवर्तन अगर कहीं हुआ है सूर्य का उदय और चंद्रमा का उदय आज तक कोई चेंज नहीं कर सका लेकिन प्रकृति में भी दो ऐसी घटनाएं हुई है जब प्रकृति भी परिवर्तित हो गई है रुक गई है भगवान श्री कृष्ण जी ने जब महाराज किया है तो भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरण तुम मनस्क्रे योग माया उपास समय एक रात्रि छह महीने की हो गई है रात्रि और यहां पर भगवान राम जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो इतना आनंद मनाया गया कि दिवसी कर दिवसी भा मरम जाने को रथ समेत रवि था क्यों तो निशा कबन विदी होए निशा कबन विदी होए एक महीने का एक दिन हो गया आज सूर्य वंश में साक्षात भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है वे आनंद मग्न में डूब गए और घोड़ों को चलाना ही भूल गए मध्य आकाश में भगवान सूर्य अपने घोड़ों की लगाम को खींच करके खड़े हो गए और एक महीने तक हिले ही नहीं एक दिन एक महीने के बराबर हो है। आनंद में सब लोग डूबे रहे चारों तरफ से लोग बालकों का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं लेकिन मानस में दो ऐसे पात्र हैं जो बाल रूप राम जी को अपना इष्टदेव मानते हैं मनुजी ने जिनका नाम लिया था जो स्वरूप वश्यो मनवाही और श्री कागवसूर जी मनाई जो शून्य मनमानस दोनों के मन में प्रभु के लालित स्वरूप निहारने की उत्सुकता जब जगी इधर महाराज दशरथ जी के आंगन में बधाइयों का ताता लगा हुआ है लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे इंद्र कुवेर, सुरेश रूप रूप बदल बदल करके बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा साधु सख पुरुष लोग लाइन लगा करके राजमहल के सामने खड़े हुए हैं कि की प्रापर ब्रह्म परमात्मा की सगुण झांकी का एक छठा मिल जाए भला भगवान शिव कैसे रोक पाते अपने आप को बड़ी सुंदर लालितमई बाल महुत्सो की कथा को सुनाते हुए भगवान शंकर जी ने जरा आंखें बंद की और आंखों से आंसू टपट -टप करके गिरने लगे और मुस्कुरा भी रहे पार्वती जी ने कहा अजय क्या हो गया शोक शोक कथा कहते कहते सो गए क्या कहा नहीं, नहीं पार्वती जी मैं सो नहीं रहा हूं एक बात में एक चिंतन कर रहा हूं क्या क्या है ना कि मैंने एक चोरी की थी के और कहा चोरी और कहा चोरी सुनू गिर जाती दृढ़ मत तोरी चोरी सुन गिर जा दृणमती तोरे कागे भूषण संग हम दो भूषण संग हम दो संगे नहीं को गुसल संग हम दो मनुज लेको पर मानंद प्रेम रस भूले पर मानंद भूले दीतीन फेरा मगन मन भूले एक चोरी की थी क्या आप भगवान राम की कथा में चोरी की बात ले राम कथा आपने चोरी की बोले मैंने कोई किसी के वित्त की चोरी थोड़ी की जो हमारे चित्त की चोरी करता है उसकी लालित में छटा के दर्शन की चोरी की किससे तुमसे की जब राम जी का प्रकट हुआ मेरी आंखें नहीं और मैं तड़प उठा उनके दर्शन के लिए नैन हमारे लालची और नमानत सीख और जित जित पावे रामो छवि और तित तित मांगे भी हमारे नैन बड़े लालची जहां राम की छटा मिलती बस वहां पहुंच जाती तो हम उनका दर्शन करने के लिए चल दिए कहा फिर हमको क्यों नहीं ले गए कहा हम आपको ले जाने के लिए मन में तो आया फिर मैंने सोचा जहां पर लेट पहुंचना हो चलते चलते श्रीमती जी को कह दो आप भी तैयार हो जाओ तो नहीं लेट होते हो, लेट होते हो तो हो जाएंगे आप आवाज लगे रहोगे दरवाजे पर खड़े खड़े आजी चलो ना आ रही हूं आ रही हूं आ रही तब तो श्रृंगार करते करते आधा घंटा तो लेट हो ही जाएगा इसलिए जहाँ टाइम पर यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रहे हैं तो आप लोग एकदम तैयार रहते हैं। हाँ इसलिए कहा मैंने सोचा कहीं आप विलम्ब ना कर दे भगवती जी इसलिए हम चल दिए और वो काग बसुंड जी भी बोले कि महाराज अब हमको क्यों छोड़ते हो आपके चरणों से लगा हुआ मैं भी चला जाऊंगा तो हम दोनों लोग रामो पासकते चले गए अब सोचा कि इतनी बड़ी भीड़ में महाराज वहां तो चारों तरफ से बड़े बड़े देवताओं को ऋष्मनियों को जगह मिलनी रही थी कैसे हम लोगों को जगह मिले और फिर भी भोलेनाथ जी का रूप ही बड़ा निराला है अद्भुत निराला उनका रूप सोचे इस रूप में हम कैसे प्रवेश कर पाएंगे तो क्या करें कहा कि अपन लोग शांति से दर्शन करना है तो रनिवास में अंदर घुस के दर्शन करो बोले रनिवास में कैसे घुस पाएंगे कहा रनिवास में पूर्व पुराने जमाने की आप नाटकों को पढ़ो ना संस्कृत की जो नाटक आदि है उसमें जहां महारानियां रहती थी वहां पर किसी भी पुरुष का प्रवेश अलाउ ही नहीं पुरुषों का प्रवेश वर्जित था केवल बुजुर्ग के ब्राह्मण ही जा सकता था मंत्र के रूप में तो कहा कि अब उनके रनिवास में प्रवेश हमको मिलेगा कैसे माताओं को एक चीज की बड़ी कमजोरी होती है माताएं ज्योतिषी से बहुत प्रेम करती हैं बच्चा पालने में ही झूले झूलता रहेगा तभी तक वो सोचेंगी पता लग जाए कि कि कि मेरा लड़का एक्टर बनेगा कि बनेगा कि बनेगा क्या बनेगा डॉक्टर क्या ज्योतिषियों से हाथ जरूर दिखाती है का एक काम करो, दोनों लोग ज्योतिषी बनकर के पहुंच जाते है भगवान शंकर जी ने बूढ़े बुजुर्ग एक ज्योतिषी का स्वरूप धारण किया और कागव जी महाराज को बना लिया नौजवान चेला अब वो रनिवास में तो बड़े बड़े मंत्री संतरी लगे रहते हैं अंदर में प्रवेश कैसे हो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी तो माता ही अंदर तक प्रवेश दिला सकती है तो एक ऐसा चौराहा बाबा विश्वनाथ जी ने देखा जहां से रात कौशल्या के भवनों के लिए जाता आशुतोष और भोलेनाथ जी ज्योतिषी बनकर के वहीं पर उन्होंने अपनी एक बड़ी दुकान लगा दी और उसी पर आराम से आसन जमा करके ज्योतिषी बनकर के, बन के बैठ गए और बोर्ड लगा दिया काशी के प्रकांड ज्योति जी महाराज महेश पांडे जी महाराज महाराजी बोर्ड भी लग गया अब वहां तो सारी माताएं जो भी हैं वो अयोध्या में महलों की तरफ दौड़ती हुई चली जा रही हैं दौड़ती हुई चली जा रही कागव सुन्द्र जी को लगा दिया कि जरा आप सड़क पर खड़े हो जाओ जो माताएं जा रही हूं प्रेम से जरा मेरे पास लाओ हम उनका हाथ देखें कागज सुन जो भी माताएं दौड़ दौड़ के जा रही उनसे करी इधर आओ अरे काशी के प्रकांड जो एक बार हाथ दिखा के तो देखो एक भी पैसे नहीं लेते हमारे महाराज पैसा तो छूते भी नहीं आप एक बार आ तो जाओ अब वहां किन माताओं को फुर्सत लगी कि वहां ज्योतिषी को हाथ तो दिखाया अरे जिन्होंने राम लला का दर्शन कर लिया उनका तो ज्योतिष भाग अपने आप से उतर गया कौन देखिये अब चेला जी निष्फल हो गए कोई देखने ही नहीं आ रहा है अब तो ज्योतिषी जी से नहीं गया ज्योति जी खुद ही खड़े होकर चल रहा अजी आओ ना हाथ दिखते दिखाओ ना हम तीनों काल का बता देंगे भूत भविष्य वर्तमान सब बता देंगे तब तक उनमें तेजी से जाती हुई एक महिला ने आवाज सुनी उसने सुना लगा की ये तो आवाज कुछ पहचानी हुई है जरा पलट के मुस्कुरा के देखा पहचान गई पांडे जी को और उसके बाद में वो पहुंची अंदर कौशल्या जी के पास में अब ये आप ही पता लगा लेना एक कौन थी जी। तो पंड पर जब वो गई तो कौशल्या जी सुनका कि माता जी एक बात बताऊ कौशल्या जी बोले हाँ महाराणी बताओ का अवधे आ आमी आ अवधे आज आ रानी जी एक बड़ा भव्य विद्वान ज्योतिषी आया है आगमी मानी जो आगम भविष्य को देख करके बता दे अवैध आज आ गमी के आयो अवधे आजे आ गुम एक आयो करल नीर खे कहत सब गने करल नीर खे कहत सब गुन गन बहुत क्यों पायो अवध आ आ, के करतल निरख कहत सब महारानी जी हाथ को देखते ही भूत भविष्य वर्तमान सब बता देता और एक भी पैसा नहीं लेता करतल निरख कहत सब गुनगन बहुतन बहुत लोगों ने हाथ दिखाया बता दिया अब महारानी कौशल्या जी ने कहा तुझे तो मालूम है ना यहाँ बुजुर्गों के सिवा कोई आ नहीं सकता पंडित जी के अलावा कोई आ नहीं सकता का तो आप चिंता मत करो मैं भी काशी की ही हूं मैं उसे जानती हूं जानती हूँ बोले हाँ बूढ़ो बड़ो प्रेमाण की ब्राह्मण बूढ़ो बड़ो ब्राह्मण शंकर नाम में सुहा बूढ़ो बढ़ो के ब्राह्मण शंकर नामे सुहायो अवध आ है। और और ब्राह्मण नाम नाम क्या है? बोले जी महाराज जो ही कौशल्या जी ने सुना तो अपने मन को रोक नहीं पाई सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो का पीछे वाले दरवाजे से चुपके सु एक ही है ना बोले नहीं एक पंडित जी और उनके साथ कब्बू कैसे बोले वो थोड़े जवान है एक काम करो बूढ़े वाले पंडित जी को ले आओ और जवान वाले कुछ अब पीछे के दरवाजे से ज्योतिषी जी की एंट्री हो गई शंकर जी की वो जो जवान पंडित जी थे कागू सुंद जी को नॉट एंटर आप अंदर नहीं जा सकते उनको ही और जब उनको वहां पर रोका गया तब तो वो पंडित जी जो नौजवान पंडित जी थे ना उन्हें तत्काल भगवान ज्योतिषी जी की पकड़ लिखा देखो साथ में लेके आए आयो लेकर जाओ या। करो अगर हमको आप बाहर छोड़ के गए तो हम अभी पोल पट्टी खोल देंगे मुझे तो लेके चलना पड़ेगा अब शंकर जी ने पढ़ के देखा यार मुझे तो जाने दे एक को घुसने तो दे रास्ता अंदर जाने दे मुझे अच्छा ठीक चले जाओ तो क्या जी महाराज ने शंकर जी को छोड़ दिया अब ज्योतिषी जी अंदर गए पूजे आसन पूजे आसन माता को जी ने पीढ़ी पर बैठाया ज्योतिष जी भगवान शंकर जी के चरणों को पकार दिव्य आसन पर विराजमान कराया और प्राचीन परम्परा थी ब्राह्मण का वाला सम्मान किया पूज पखार पाऊ दिए आसन असन वसन पेरायो नूतन वस्त्र धारण कराए गए ज्योतिषी और उसके बाद में माता जी अपने लाला को अंक में लेकर के आई और बाबा विश्वनाथ जी की गोद में दे दिया आह भगवान विश्वनाथ जी आंखों से आंस आंसू छल आनंद मग्न होकर के लाला का दर्शन करने लगे और उसके बाद में प्रभु के चरणार बिंदों को ध्यान करते कि इन चरनार से गंगा निकली मिले मेरी में। क्यों ना इनको मैं जरा अपने मस्तक पर धारण कर लू क्यों वो भगवान विश्वनाथ जी जो के ज्योतिषी के रूप में उन्होंने रामलला के चरणों को अपने मस्तक की जटाओं से लगाने लगी माता कुशलिया जी कहते हैं मारा क्षमा करना हम छतरी जात के ठहरे हमें बड़ा पाप लगेगा हमारे बालक के आप चरणों को आप अपनी जटाओं से क्यों लगा रहे ऐसा मत बच्चे को पाप चिंता क्यों बालक तो ब्रह्म स्वरूप होता है साक्षात ब्रह्म गोलमोल में सब कहते जा रहे हैं शंकर आप चिंता मत करो लेकिन यह तो बताओ आप जटाओं से पाओ को क्यों रगड़ रहे हो कहा महाराणी जी असल में आपने कानन की उनकी भाग्य की रेखाओं देखो तो जो छोटा बच्चा होता है ना उसकी भाग्य की रेखाएं पाओ में होती है शो में पाओ को देख रहा हूं तो क्या देखो ना बाबा जटाओं से क्यों रगड़ रहे हो कब वो जटाओं से इसलिए रगड़ रहा हूं कि थोड़ी लाला के पाओ में धूल लग गई है इसलिए थोड़ा सा जटाओं से साफ कर रहा हूं क्या बाबा आप कैसी बात कर रहे अभी से उतरा नहीं पालने से नीचिन गया लाला के पांव में धूल कहां से लगे अच्छा ये बात है असल में कहना मेरी थोड़ी नजर कमजोर पड़ गई तो बाबा फिर क्या करें का असल में क्या है कि मैं चश्मा बाहर छुड़ाया मैं अकेले नहीं चलता मेरे साथ में एक चेला चलता है वो लाला के पाव को देखकर के रेखाओं को बताएगा और फिर मैं भाग्य का वाचन करूंगा क्षमा करें मेरा से से है। उसको अंदर की अनुमति देनी पड़ेगी आपको तब तो फिर जी जी ने कहा कि भैया धीरे से ले आओ अब महाराज महाराज अंदर अनुमत मिली जी भाव कौशल्याल हो गए आए तो पहले शंकर जी के चरणों में लगे और बाद में रामलीला का दर्शन किया मेले रे सुव सुत मा थे हाथी धरा मा थे हाथी धरायो, धरायो। अवध आधे आधे आयो दे दे दे ब्राह्मण देवता की गोद में चारों बालकों को दे दिया बाबा विश्वनाथ जी ने चारों बालकों के ऊपर पर हाथ फेरा कहा बाबा अब कुछ भाग्य तो बताओ कहा आपके लग बच्चे बच्चे सकल गुण संपन्न और माताओं को भी बच्चा भले ही पालने में सुराओ उनको ये याद आ जाती मेरे बच्चे की नूं कैसी आएगी बहू कैसी आएगी शादी कब होगी विश्वनाथ जी ने भाग्य बताया कहां तक का बताया मालूम विश्वमित्र जी के आगमन तक का सिया स्वयं तक का बताया सिया कहू कौशिक में से जब विश्वमित्र जी आ जाए तो संदेना का विवाह की तैयारी होगी सीए स्वयंबर गायू और सिया स्वयंबर के बाद में आगे जब पूछा फिर महाराज आगे क्या हुआ का अब आप एक ही बार में सब पूछ पूछोगे आगे का बताने के लिए हम दोबारा आएंगे फिर हम बताएंगे अब बाबा विश्वनाथ जी को मालूम था अगर आगे कुछ बताया तो बनवास की कथा है रोना गाना पुजाएगा इसलिए सिया विवाह कहू कौन केवल सीता के जी के विवाह तक की उन्होंने दिव्य भविष्य का वाचन किया और विश्वनाथ जी परमानंद की वर्षा हो रही है सर्वसिदान दीन सबका खू सर्वसदार दिन सबका जय पावार था। जई पावा नगमद चंदन कुमकुमकी कुमकुम कीचा मची चा मछी सकल बीच बीचा मछि सकल बीर बिच बीचा जी महाराज के सामने जो आ आए हैं बधाई लुटाते जा रहे हैं। कोई आया तो किसी को अंगूठी उतार करके दे दी दूसरे ने कहा कि महाराज आनंद हुआ है आपके घर परमानंद हुआ है तो किसी को बाजू बंद उतार करके दी किसी को अपनी अंगूठियां उतार के दे दी किसी को गले का हार ही दे दिया भाव में आए तो अपना मुकुट ही उतार दिया महाराज क्या नहीं दिया सब कुछ सर्वस्व दान सबका हूं लेकिन लेने वाले भी इतने उदार थे जय पावा राखा नहीं ताहू क्योंकि अवधवासी में जब भगवान की लीला होती है भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनके साथ में जो सालोक मुक्ति में रहने वाले जो परमात्मा के दिव्य धाम में रहने वाले हैं वो लोग भी अवतृत होकर के आ जाते हैं तो जो भगवान की शगुण उपासना करने वाले वही लोग तो आए हैं इसलिए जो राम का प्राकट हुआ है उसका आनंद केवल दशरथ जी को ही नहीं हो रहा है वो सभी लोगों को लग रहा है मेरे लाला का प्राकट इसलिए बीच में एक दूसरे करें बोले बधाई है बोले बधाई है तो जो दशरथ जी के यहां से जो लेकर के आ रहे हैं वो उनको दिख रहे हैं सर्वस सर्वसदान का हूं। और पावा उन्होंने उनसे लिया दूसरे को लौटा दिया महाराज बधाई जब सच्चदानंद परमात्मा आपके अंत कर्ण में आ जाएगा तो लोभ लालच स्वार्थवादी तुच्छ प्रवृत्तियां आपके जीवन से अपने आप ही बाहर निकल जाएंगे और दूसरा अर्थ संतों ने किया है कि सरवस दान दिन सबका का हु दशरथ जी महाराज आनंदातरे में भूल गए कि जो राजकीय आभूषण होते हैं राजा जिन आभूषणों को धारण करता है उसे सामान्य प्रजा धारण नहीं कर सकती पर उन्होंने लुटा दिए। पर वो जो लेने वाले थे वो बड़े जानकार थे उन्होंने सोचा ये आभूषण हमें लेने का अधिकार नहीं है इसलिए उन्होंने राजकोष में जाकर के पुनः जमा करवा दिया और उनके बदले में बराबर की संपत्ति उनको और दूसरी दे दी गई लेकिन एक संत ने अर्थ किया कि सर्वस दाने, दीने सब भक्तों का सर्वस्य होता क्या है धन नहीं होता संपदा नहीं होता सोना चांदी सोना चांदी नहीं होती उनकी संपत्ति श्रीमद् भागवत में उद्धव जी कहते हैं श्रीमद भागवत में सुदामा जी मना कहते हैं कि भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो राज्यम विभूति न समर्थ भक्त के चित्त की सच्ची संपत्ति तो उसका परमाराध्य परमात्मा होता है तो सर्वस दान दीन सबका दशरथ जी महाराज ने आनंदात्रिक में सर्वस्व लुटा दिया तो भक्त का सर्वस्व क्या है बोले परमात्मा उन्होंने परमात्मा ही किसी को दे दिया बोले ये कौन था जिसने परमात्मा को ही ले लिया बोले ये थे दशरथ जी महाराज के सखा श्री जटायु जी महाराज युवा अवस्था की अवस्था में जब दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट बने तो चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद में उनके महाराज अवध पर जब शनि की वक्र दृष्टि पड़ी अनावृष्टि हुई। गई अनावरत एक दो वर्ष जब अनावृष्टि हुई दशरथ जी घबड़ा उठे व जी के पास पहुंचे कहा कि गुरुदेव ये अनावृष्टि से धीर धीरे धीरे सूखा प्रभावित क्षेत्र होता जा रहा है जो रखी हुई संपदा है उसे हम अपनी प्रजा में लगा रहे हैं लेकिन यदि संपदा नष्ट हो गई तो हम क्या करेंगे क्या महाराज हमसे हम भी पहले कभी किसी राजा के काल में हमारे पूर्वजों के समय में यह स्थिति पैदा हुई वशिष्ठ जी ने कहा नहीं महाराज कभी नहीं हुआ ये दुर्भाग्यवश आपके ही समय में हो रही है और ऐसा शास्त्रों का कथन है कि राजा का पाप प्रजा को भोगना पड़ता है इसलिए राजन आप उत्तरदायी हैं इसके लिए तो क्या करें महाराज हमें कोई सुझाव दो क्या सुझाव मेरा यह है कि भगवान सूर्य की छाया से प्रादुर्भूत हुए हैं शनिदेव और सूर्य से ही आप भी सूर्य वंश में है आपके वो रिश्तेदार लगते हैं आप शनिलोक चले जाए शनि में जाकर के शनि से प्रार्थना करें कि वे आपकी प्रार्थना को श्रवण करके अवध से वक्र दृष्टि को फिर ले और यदि ना माने तो आप अपने पुरुषार्थ का प्रयोग कर सकती हैं दशरथ जी महाराज इतने पुरुषार्थशील राजा हुए हैं ना भूतो ना भविष्य आपने सुना है कभी हमने आज तक यह सुना है कि मृत्यु लोग के लोगों को अगर दुख होता है वो देवताओं को धरती पर उतारते हैं लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है जब देवताओं के ऊपर आपत्ति आती थी निशाचनों का संकट आता था तो वो दशरथ जी से निवेदन करते थे और दशरथ जी देवताओं की मदद करते थे ऐसे पुरुषार्थशील देते थे रघुजी महाराज के पास में जब कौश भिक्षा अपने गुरु को भिक्षा देने के लिए मणि मांगने के लिए आए तो देखा इनके पास में तो कुछ भी नहीं मिट्टी का घड़ा लेके बैठे वापस चले में रघु जी ने कहा महाराज आप किसी अभिलाषा से आए हो तो बताएं क्या आप तो खुद ही मुट्टी का घड़ा लेके बैठे हैं आपसे क्या अभिलासा बताए कहा नहीं मेरा पुरुषार्थ मेरी धुजाए मेरे पास है मैंने गुरु जी को वचन दिया है कि मैं उनको मणि प्रदान करूंगा बीस मणि जब उन्होंने आग्रह किया तो महाराज उन्होंने एक ऐसा पत्र लिखा कुबेर जी के यहां पर कि या तो आप इतनी मणियां यहां पर भेज दें अन्यथा आपके लोक पर हम आक्रमण करेंगे और फिर कुबेर जी ने मणियों की वर्षा कर दी और जहां पर मणियों की वर्षा हुई अयोध्या में वो अभी भी जगह है पूज्य महाराज सिंह वहां अध्ययन करते थे कौन सी महाराज जी मणिपर्वत पंडित राम दास वेदांत भूषण जी महाराज का राम ग्रंथागार और उनका आश्रम वहाजमान मणिपर्वत उस जगह को इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर कुबेर ने महाराज रघु की उस श्रेष्ठ धर्म की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए आप जैसे श्रेष्ठ सक्सों को युद्ध की क्या आवश्यकता है जो लोग अच्छे काम में धन को लगाते हैं कुबेर उनके ऊपर अपने आप धन की वर्षा कर देते हैं कभी कमी होती ही नहीं और महाराज उन्हें वर्षा कर दी। तो दशरथ जी महाराज ने सर्वश दान दी दशरथ जी महाराज चले गए सीधे के सीधे वहां पहुंच गए शनि के लोक में पीछे की तरफ से जाकर के खड़े हुए थे अगर सामने पड़ते तो दृष्टि पड़ जाती प्रार्थना क्यों नीरांजन समाभूतम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारंड समूतम तम नमामि सनय चरम मैं कर्प कुलभूषण चक्रवर्ती सम्राट महाराज आज का तने दशक हे हमारे पूर्वज हे शनिदेव जी आपका हम वंदन करते हैं और उन्होंने अपनी निवेदन बताया कि महाराज आप दृष्टि हटा लें शनि प्रसन्न हो गए बहुत प्रसन्न हुए कहा दशरथ जी आपकी यशस्वता हमारे हृदय को पुलकित कर देती है हम दृष्टि हटा लेंगे और जो उन्होंने अपना मुख फेरा तो सोचा दशरथ जी सामने होंगे लेकिन वो पीछे थे दशरथ जी के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ी और जो दृष्टि पड़ी तो दशरथ जी का जो रथ था वो जल करके खा खो गया दशरथ जी असुरक्षित होकर के ऊपर से लहूलुहान होकर के नीचे को गिरे बेसुद अवस्था में और जब वो नीचे गिर रहे थे निरंतर परोपकार पारायण रहने वाले पक्षी राज जटायू जी ने देखा कोई भव्य पुरुष ऊपर से नीचे गिर रहा है वो एकदम उड़े और अपने पंखों पर दशरथ जी को थामा और नीचे उतार करके लाए फिर उन्होंने औषध मिश्रित जल को छिड़क करके दशरथ जी को स्वस्थ किया अगर जटायु जी का पूरा चरित्र आपको पढ़ना हो तो परम संत पंडित राम कुमार दास वेदांत भूषण जी ने जटायु के ऊपर ही काव्य लिखा महाकाव्य और उसी काव्य के ऊपर उन्हें यूनिवर्सिटी के द्वारा मानक डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी ऐसे अद्भुत विद्वान थे जटायु के ऊपर उन्हें काव्य लिखा जटायु ने दशरथ के प्राणों को सुरक्षित किया दशरथ जी जब स्वस्थ होकर के बैठे जटायु जी से निवेदन किया हे महापुरुष आपने मेरे प्राणों को बताया है आज्ञा करें मैं आपकी किस हिंसा को पूर करूँ पूर्ण करूं। आप मांगिए कुछ जटायु जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए आप राजा हैं राजा की सुरक्षा करना प्रजा का कर्तव्य होता है मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए और जिस परोपकार के बदले में कुछ मांगा जाए वो परोपकार ही नहीं इसलिए परोपकार की भावना से ही परोपकार करना चाहिए जीवन में दो सिद्धांत तो प्राणी किया आ जाए कि कभी भी किसी का दिल ना दुखाए और यथा साध्य लोगों की मदद करें जीवन धन हो जाएगा क्योंकि परोपकार से बढ़कर एक भी ये भी परोपकार है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का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 सदा न रहा है सदा न रहेगा सदा ना रहा है सदा सदाना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुख किसी का नहीं चाहिए जीसी को तो जाना पड़ेगा सिर्फ तुझको एक दिन झुकाना पड़ेगा आएगा बुला तो जाना पड़ेगा सिर्फ दिन झुकाना पड़ेगा बुलावा तो जाना पड़ेगा जा सिर्फ तुझको एक दिन झुकाना पड़ेगा आएगा बुला तो जाना पड़ेगा सिर तुझको एक दिन झुकाना पड़ेगा ना चलेगा वहाँ न चलेगा वहा किसी का नहीं चाहिए दिल दुख किसी का नहीं चाहिए यही पर रह जाएगी सब, सोहरत यही पर रह जाएगी सब, दौलत पर रह जाएगी सब, शोहरत यही दौलत यहीं पर रह जाएगी सब सोरतिय पर बह जाएगी सब दौलत दौलतिय पर रह जाएगी सब नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी को नहीं चाहिए दिल दुख ना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखा आई न किसी घर की तुम निकालो दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए महाराज का जीवन प्रारंभ से ही परोपकारी था और उन्होंने कहा महाराज परोपकार के बदले में यदि कुछ मांगा जाए तो फिर परोपकार का अर्थ ही क्या रह गया मुझे कुछ नहीं चाहिए दशरथ जी ने कहा आपके लिए कुछ नहीं चाहिए तो कम से कम मेरे मन को संतुष्ट करने के लिए ही आप कुछ मांग लें और तब जटायु जी ने कहा आप देना ही चाहते हैं तो यह दें कि आपका जो प्रथम पुत्र रत्न हो उसे आप मुझे प्रदान करें दशरथ जी महाराज हसे मुस्कराये आप आहस क्यों रहे हैं का आपने मांगा भी तो ऐसा मांगा वो शायद ही पूर्ण हो बोले ऐसा आप क्यों कह रहे हैं तो हमारा चतुर्थ चतुर्थावस्था आ गई अभी तक कोई संतान है नहीं अब क्या हम अभिलाषा रखें कि कोई संतान की प्राप्ति होगी कहा लेकिन अगर हो जाए तो कहा आपके मुंह घी शक्कर तो हम सब कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चले आई प्राण जाए बरुवचन न जाइए हम आपको वचन देते हैं सचमुच में का हुआ, जी ने जब परमानंद की वर्षा देखी जाते हुए महर्षि नारद जी को देखा पूछा महाराज ये परमानंदर से आ रहा है तुम्हें मालूम नहीं चक्रवर्ती सम्राट इस समय पिता बन गए साक्षात तो पर परमात्मा ही उनका लाला बनकर के प्रकट हुआ है जटायु जी महाराज परमानंद से भर उठे आंखों में अश्रु ब दशरथ जी तो बड़े सत्यवर्ती हैं और उन्होंने कहा था कि वे प्रथम पुत्र को मुझे देंगे इस अभिलाषा को लेकर के जटायु जी महाराज अयोध्या में आ गए अयोध्या में जब जटायु जी आए तो उन्हें देखते ही सैनिकों ने अपने अस्त्र शस्त्र उनकी तरफ खींच लिया और उनका ठहरो मैं जटायु हम दशरथ जी के मित्र हैं। इसलिए पहले आपने सूचित करो कि मैं आया हूं जटायु जी को फिर सूचना मिली भाव बिवल हो गए और आंखों में आंसू आए कि मैं तो बोगिदराज जटायु जी हैं जिनको मैंने वचन दिया था कि मैं पुत्र दूंगा शायद उन्हीं के आशीर्वाद का यह प्रताप है कि मेरे घर में आज चार चार पुत्र हुए महाराणी कौशल्या जी को बताया कि मैंने वचन दिया था इन्हें मैं अपना प्रथम पुत्र रत्न दूंगा महाराणी कौशल्या जी रोती रही वो साथ साथ में दौड़ी पर महाराज दशरथ जी पालने को लेकर के आ गए राम लला को और महाराज जटायु जी के सामने रख दिया पालने अवधवासी सोचने लगे महाराज क्या कर रहे हैं ये मान प्राणी है दशरथ जी ने कहा ठहरो तुम नहीं जानते ये बड़े ही मनुष्य चिंतक है अगर ये दिन नहीं होते तो मेरे प्राण भी ना बचे होते रामलला के पालने में सामने लेटा हुआ देख करके जटायु जी महाराज मंत्र मुग्ध हो गए उनके आंखों से आंसू आने लगे और आप जानते हैं पक्षी जब प्रसन्न होते हैं तो क्या होते हैं क्या करते हैं उन्होंने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अपने पंखों को फैलाया और एक पल के लिए रामलला के पालने को ढक लिया भाव भोले लोग चीख उठे क्या कर रहे महाराज क्या कर रहा है ये पक्षी पता नहीं क्या खबरा ये इन्हीं का बेटा है अब राम जी तो राम जी थे रामलला छोटा सा हाथ उठाया और उनको ऐसे ऐसे पकड़ने लगे भाव विवल हो गए जटायु जी के आंखों से आंसू आ गए का दशरथ जी मैं आपकी प्रार्थना करता लोग तो इंसान को दिए हुए वचन को भूल जाते आप तो इतने महान है एक पक्षी को दिए हुए वचन को भी आपने पूरा किया रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए बरुवचन न जाई महाराज आपने मेरी अभिप्सा को पूर्ण कर दिया अब एक और मेरी इच्छा है क्या इच्छा है का मैं ठहरा पक्षी मेरे तो मुझे ही मिल गए लेकिन मैं इनका लालन पालन जंगलों में कैसे करूंगा मेरा तो खुद का भी घर का ठिकाना नहीं आप मेरे मित्र हैं और आपसे ज्यादा अच्छी परवरश मेरी बेटी की कौन कर सकता है इसलिए अब मैं अपने रामलला को तुम्हें सुपुर्द करता हूं आप इनको अपने पास में रख ले इनका आप वात्सल्य आनंद लें, लेकिन एक ध्यान रखिएगा मेरा जब बुढ़ापा आए ना तो इनको मेरे पास में भेज देना क्योंकि मेरे यही पुत्र हैं और कोई है नहीं गो समझी लिखा है कि पितु की अंति क्रिया को बड़ो पुत्र अधिकारी सो पितु क्रिया भरतिकू सौ प्रभु का गि क्रिया संभारी है सो कौदारे जगे मार तो सर्वस्व दान दिन सबका दशरथ जी ने जो अपने प्राणधन जीवन सर्वस्व परमात्मा थे उन्हें किसी को दे दिया किसको तो बोले महाराज जटाई को दे दिया और लेने वाला भी इतना उदार था उसने वापस कर दिया श्रीमद् भागवत में कहते हैं जब इंद्र जी मारसी दधी से, से हड्डियां मांगने के लिए गए ना बेस बदल करके गए क्या मांगा रीण की हड्डी दे दू तो क्या कहा है जी ने? कि अनुस्वार पर नदि यदि वेति यदि ननु स्वार्थ परे लोग जो लोग स्वार्थ परायन होते वो दूसरे के संकट को नहीं देखते तुमने तो कितनी सहजता में मांग लिया कि रेड़ की हड्डी दे ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्या गुजमें देने वाला भी उदार होना चाहिए और मांगने वाला भी उदार होना चाहिए हमारे पूज्य परम श्रद्धे सिद्ध दादा गुरु श्री जगन्नाथ दाद महाराज कहते थे कि ऊट की लंबी गर्दन काटने के लिए नहीं होती है यदि कोई दान करता ही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उसे विवश कर दो कि उसके घर में रोटी कपड़ा भी ना बचे जटायुजी महाराज ने आनंद पुलकित मुद्रा में कहा कि अब ये मेरे रामलला है आपको समर्पित करता परमानंद चारों तरफ से बरसा हो रही है भगवान श्री राम जी की लालित्य में छठाओं को देखने के लिए देवताओं के नित्य निरंतर सिंहासन उनके रथ के हैं। चौक पूरा गया है अब आज रामलीला चलना शुरू कर रहे दशरथ जी महाराज आंगने में हैं, तीनों माताएं हैं और बड़े परमानंद की वर्षा हो रही है के चले प्रनिया तुम चलत राम ंगलमय बाल लीलाएं बाल चरित हरि बहुविध कीना अति आनंद पूर्वासन लीना उसके बाद में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने नामकरण का श्रेष्ठ अवसर जानकर के अपने गुरुदेव से निवेदन किया कि महाराज हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया जाए नामकरण कर अवसर जाने गुरु भुलाए पठे मुनि ज्ञानी और वशिष्ठ जी महाराज का आगमन हुआ अच्छा नामकरण संस्कार कर रहे हैं नामकरण एक संस्कार है भारतीय संस्कृति में ध्यान रखना चाहिए इसलिए जो मन में आए वही नाम नहीं रख देना चाहिए लोग नाम रख लेते हैं रिंकी पिंकी चिंकी टप्पू पप्पू ढप्पू जो मन में आया वो मान नाम रख दिया जो विदेशों में कुत्तों और पिल्लों के नाम रखे जाते हैं वो अपने घर में बच्चों के नाम रखते हैं प्यार से महाराज हम तो वैसे नाम तो पंडित जी ने कुछ रखा था मुझे ध्यान नहीं है लेकिन हम प्यार से इसको पप्पू कह करके बुलाते हैं पूरी जिंदगी भर पप्पू ही बने रहोगे टप्पू पप्पू चप्पू एक जगह हम कहीं पर गए तो एक बुजुर्ग माताजी थी बच्चे को गोद में निकली महाराज जी महाराज जी मेरे बच्चे का नाम संस्कार कर दो हम का अब किया नहीं कानी आप कर दो हम अभी रखे हुए थे महात्मा मा, खुश करने के लिए कह देते हैं, हमने अभी तक नाम रखे नहीं गुरुजी आएंगे तब रखवाएंगे नाम चाहे रख चुके होंगे पचास उसके पहले नाम अब उनकी रानी जी निकली जिनका बेटा था महाराज जी महाराज जी नाम तो आप ही रख दो लेकिन ऐसे रखना जैसे हमारे और दो बच्चों के नाम है पहले दो बच्चों के नाम बताओ का एक का नाम प्रवीण है एक का नाम नवीन तो हमारे पास में एक छोटा सा चेला बेटा था का महाराज जी इसका नाम सोयाबीन रख दीजिए एक का नाम प्रवीण है एक का नाम नवीन है, एक का नाम सोयाबीन सब एक हैं। भक्तमाल में लिखते हैं कि जैसा नाम लिखते हो उसका असर पड़ता है अजामेल अजा अजा नाम रख दिया उसका अजामी माया तो माया से मेल हो गया पूरा जीवन उसका देखो नरक बन गया इसलिए नामकरण संस्कार धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व तब सुतचारी आपके जो ये बालक हैं वेदों के तत्व हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष दुनिया के किसी भी इंसान से पूछो भाट डू योर लाइफ पाप अपने जीवन में क्या चाहते हैं तो हर एक प्राणी एक ही उत्तर हो देगा कि वी वाट विल जीवन आनंद चाहते तो वो आनंद आप कितना चाहते हैं तो कहेगा अनंत जिसकी कोई अंत ना असीम जिसकी कोई सीमा ना हो अथाय जिसकी कोई था ना हो ऐसा में आनंद चाहिए कहां कहां चाहते का एवरीवियर सभी जगह मुझे सुखी सुख मिले प्राणी से पूछो तुम कितना सुख चाहते हो कहता अनंत चाहता है जो जिसकी सीमा ना हो सब जगह हो सभी में विद्यमान हो और ऐसा सुख वो ऐसी वस्तुओं में तलाश रहा है जो सभी जगह विद्यमान नहीं है जो खुद ही अनंत नहीं है जो वस्तुएं अनंत नहीं है वो आपको अनंत सुख कैसे दे सकती हैं यदि तुम ऐसा सुख चाहते हो जो अनंत हो यदि तुम ऐसा सुख चाहते हो जो असीम हो यदि तुम ऐसा सुख चाहते हो जो सर्वत्र व्याप्त है ऐसा सुख चाहते हो ऐसा सुख वो ही वस्तु दे सकती है जो सर्वत्र हो और असीम हो और अनंत हो और ऐसी वस्तु का अगर कोई नाम है उस वस्तु का नाम है ईश्वर वशिष्ठ जी ने स्पष्ट नामकरण संस्कार करते हुए कहा कि जो आनंद सिंधु सुखी राशी जो कर थे क्षेत्र सुपासी तेरे के सुपाषि ते ते सो सुखे धाम सिंधु है जो आनंद सिंधु सुख राशि जो सुकरासी है। शीकर जिसके एक रज मात्र से राशि अखिल ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांड उसमें आनंद का अनुभव करते शीकर सुपासी। सो राम असना वो समस्त सुखों का खान वो कौन है उसका नाम राम है, राम नाम पावन पावन राम नाम प्यार ऐसा उसका नाम राम रखा सो सुखधाम राम स्नामा अखिल लोकदायक विश्राम समस्त लोक राम में ही विश्राम पाते सच्चदानंद परापर ब्रह्मा परमा परमात्मा जो निर्गुण है इसलिए राम नाम की जो महिमा है सभी ने चाहे वो निर्गुण के उपासक हो चाहे सगुण के उपासक हो कबीर साहब जी निर्गुण में है कबीर साहब जी कहते हैं राम नाम का मरमुन जाना जाना दशरथ सुते त्यू लो कि बखाना कभी सद नानक साहब जी क्या कहते कि जो मन चाह सुख सदा तो शरण राम की ले और कहना नानक के सुनरे मना दुरिल दे ये रामनाम ऐसा है जो सगुण और निर्गुण दोनों में ही चलता है सो सुख राम असनामा आगे उन्होंने भरत जी का नामकरण किया विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अशुभ जो विश्व का भरण पोषण करता है उसका नाम भरत है वाल्मीकि रामायण विष्णु पुराण, पद्म प्राण आदि के अनुसार भगवान राम जी विष्णु जी के अवतार हैं और उनके हाथ में जो आयुध आयोध्य संख संख के अवतार हैं भरत जी सुदर्शन चक्र के अवतार हैं श्री शत्रुघ्न जी और शेषनांग के अवतार हैं श्री लक्ष्मण जी पर अद्भुत रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जी पर परमात्मा है जैसे आप देखें गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुदेव महेश्वरा और फिर क्या कहा गया गुरु साक्षात पर ब्रह्म कल मैंने बताया था श्रीमद भागवत में भी कहा गया कि जो अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा है वो जब चित्र शक्ति में माया का विधान करता है तो महात्य की शक्ति होती है उत्पत्ति होती है और उससे तीन गुण निकलते हैं उससे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है तो वो जो परब्रह्म परमात्मा खुद है वो राम बनकर के धरती पर अवतरित हुआ श्रीमद भागवत में भी कहते हैं साक्षात ब्रह्म मयोहरिशान से नतुर्धाघात तत्व प्राथव ब्रह्म ये ब्रह्म है और शंकर जी के अवतार है श्री लक्ष्मण जी ब्रह्मा जी के अवतार है श्री शत्रुघ्न जी और विष्णु जी के अवतार है श्री भरत जी राम सेवार मागता जब भगवान का अवतरण होता है जब जिस प्रांत में जब राष्ट्रपति पहुंचता है तो आसपास के प्रांत के मुख्यमंत्री भी वहां अपने आप उनकी सेवा में आ जाते हैं ऐसे ही जब खुद प्रार्थना विराट परमात्मा आता है तो उनके ये जो सगुण तीन रूप हैं, सतगुण रजोगुण तमुगुण ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी सेवा में आ जाते हैं राम सेवा मांगता इसलिए भरत जी महाराज किसके अवतार है क्या भरत जी साक्षात विष्णु जी के अवतार है गोस्वामी जी ने संकेत किया इसमें कि विश्व भरण पोषण कर जोई और तेकर नाम भरत असु आपको मालूम है कि भरत जी का मंदिर जिससे आप जानते हैं ना वृंदावन बिहारी जी का बिहारी जी का मंदिर कृष्ण जी का मुख्य धाम कौन है वृंदावन शंकर जी का मुख्य धाम कौन है वाराणसी अयोध्या राम जी का मुख्य धाम कौन है अयोध्या जी ऐसे ही भरत जी का भी अपना एक तीर्थ है उनका एक धाम है जानते हैं वो कौन है ऋषिकेश बिल्कुल सही उत्तर दिया। ऋषिकेश भरत जी का है और उनका जो मंदिर आप जाओगे ना ऋषिकेश में किसी बच्चे बच्चे से आप पूछ लो भरत मंदिर ऋषिदास को सौभाग्य से छह बार श्री भरत भगवान के प्रांगण में कथा करने का सौभाग्य मिला ऋषिकेश के जो प्रमुख आराध्य देवता है वो भरत भगवान है ऐसी अद्भुत प्रतिमा है इसी भरत भगवान की कि लगभग 12 फुट की बिल्कुल एक ही सालग्राम जी में भरत जी की प्रतिमा है शंख चक्र गा पद्म धारण किए नारायण के रूप में वस्तुता ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश नहीं है ऋषिकेश है लेकिन लोग प्रोनाउंसिएशन कर नहीं पाते इसलिए ऋषिकेश नारायण का नाम है और उसको लोग ऋषिकेश कहने भरत भगवान का ही मंदिर है ऋषिकेश के जो देवता हैं, वो भरत जी हैं। पिछले वर्ष भी मैंने जयराम आश्रम में भी कथा की थी और अभी 2016 की जुलाई में 27 से लगभग शायद ऐसे कुछ ऋषिकेश में जो बहुत बड़ी एक संस्था है डिवाइन लाइफ शिवानंद आश्रम उसमें भी दास की राम कथा का सौभाग्य श्रवण आप कर सकते हैं प्राप्त कर सकते तो भरत भगवान जी को कहा गया विश्व भरण पोषण कर जोई तही कर नाम भरत असुई विश्व का भरण पोषण करने वाले साक्षात नारायण भरत जी के रूप में अवतरित हुए अब क्रम तो यह है कि भरत जी के बाद में नामकरण संस्कार लक्ष्मण जी का होना चाहिए था, ये था क्रम में क्योंकि राम जी से छोटे हैं भरत भरत छोटे हैं लक्ष्मण उसके बाद में शत्रुगण लेकिन शत्रुघन जी का पहले नंबर आया कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा प्रणाम शत्रुघ्न भेद प्रकाश जिनके स्मरण कर लेने मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाता है शत्रु है कौन सबसे बड़े शत्रु कौन है जो हमारे अंदर ही बैठे हुए काम क्रोध मदलोभ शत्रुघ्न जी महाराज का आप स्मरण करो नाम दे तो जो हमारे शत्रु हैं अंदर के जो विकार है उनसे विजय प्राप्त हो जाती है जाके सुमरण तेर उपनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं संकेत कर दिया कि ये वेद प्रकाशा है ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रहते हैं इसलिए इनकी पत्नी कौन है मालूम कीर्ति ये वेद प्रकाश है और इसलिए इनकी पत्नी का नाम क्या है जो श्रुतियों कीर्ति है श्रुति वेद वेदों की जो कीर्ति राम शिवार्थ मानता उसके बाद में लक्ष्मण जी का नाम धारण कर रहे रख रहे तो पहले होना चाहिए था अगर आप देखेंगे ना तो चौपाइयों का आधार क्या होता है दोहा किसी भी चौपाई के बारे में बताना हो तो कहते हैं इस दोहे की ये चौपाई है ऐसे ही लक्ष्मण जी क्या है सकल जगत आधार और जो आधार होता है वो नीचे होता है और चौपाइयों का आधार है दोहा इसलिए लक्ष्मण जी का नामकरण संस्कार दोहे में किया गया और सभी के नाम तो एक एक रखे पर लक्ष्मण जी के दो नाम रख दिए एक साथ लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधा गुरु बसे ही लक्ष्मण नाम है उदा वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम भा लक्ष्मण धाम राम पिए सकल जगत राधा लक्ष्मण धाम राम पिए सकल जगत राधा ऋण वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम भार वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण धाम लक्षण धामप्रिय जो समस्त सदगुणों के धाम है और रामप्रिय है इनका नाम लक्ष्मण है धाम धामो रामप्रिय एक नाम रामप्रिय भी रख दिया कि राम के बड़े अनन प्रिय है लक्ष्मण धाम रामप्रिय तो लक्ष्मण धाम और रामप्रिय शिकल दिगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखिस लक्ष्मण नाम उदार लक्ष्मण का तात्पर्य लक्ष्य यश मन सच लक्ष्मण जिसका मन एक लक्ष्य पर लगा हुआ हो उसी का नाम लक्ष्मण है इनका नाम लक्ष्मण है अर्जान की धर्मपत्नी को देखो जो उर्मिला जी उनका अर्थ क्या है लक्ष्मण का मतलब जिसका मन एक लक्ष्य पर लगा हुआ हो और उर्मिला का मतलब यह है कि पत्नी श्रेष्ठ पत्नी वही है जो पति के लक्ष्य में उर्मनी हृदय से मिली हुई हो उसका नाम है उर्मिला लक्ष्मण जी का एक ही लक्ष्य है भगवान की सेवा और उर्मिला जी लक्ष्मण जी को कभी भी भगवान की सेवा से अलग नहीं करती इसलिए उनका नाम उर्मिला है जो हृदय से उनके लक्ष्य में मिली हुई है थोड़ी तो दिव्य भगवान की बाल लीलाए हुई है एक बार जननी अनु एक बार जननी अगवा कर शृंगार फल ना पौड़ाए कर शृंगार फल पौड़ाए निज कुल इष्ट देव भगवान निज कुल ईष्ट देव भगवान जा पूजा है, है एक बार माता कौशल्या जी ने अपने इष्टदेव का पूजन किया देखिए जब हमारे घर में संतान नहीं होती जब हमारे पास में संपत्ति नहीं होती तो हम मंदिर मंदिर में जाकर के मथा टेकते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे संतान मिल जाए और जब भगवान सुख समृद्धि संपदा दे देते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं दुनिया को प्रेरणा दे रही है कि जिस की से जीवन में सारी हैं कि है स्नान किया इत्र तेल फुले लगाया काजल लगा दिया बड़ा प्यारा श्र किया और पालने में सपेती में बड़े मखमल के गद्दे पर लाला को सु खिलाने उससे टांग दिए क्यों का निज को न इष्ट देव भगवान लाला को स्नान कराने के बाद में पूजा करने के बाद में लिटा करके और फिर वो स्नान की और ठाकुर जी का पूजन करने लगी जिन भगवान की रंगनाथ कृपा से जिन हमने ठाकुर जी को पाया है लाला को पाया उनकी पूजा कहीं ना छुट जाए और ये बच्चा अगर जागता रहेगा तो फिर ये मुझे काम धाम नहीं करने देगा इसलिए पहले बालक को स्न आप भी अपने घर में ध्यान रखना आपकी गोद में जो बालक है ना वो भी भगवान ही है उसका भी पहले ध्यान रखना उसको नहलाया धुलाया दूध पिलाया और फिर उसको सेवा करके उसको सुला दिया उसके बाद में स्नान किया नहीं तो ये बालक थोड़ा सी बाधा करें पूजा हेतु की निशान और कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहां पाक बनावा पूजा करने के बाद में जो ठाकुर जी के लिए भोग अपने हाथ से बनाया था ध्यान रखना ठाकुर जी की जब सेवा करते हो ना कितने भी बड़े हो जाना कितनी भी धन संपत्ति आ जाए पर सेवकों से परिचारिकाओं से सेवा मत करवाना ठाकुर जी की सेवा खुद करना श्रीमद भागवत ने मैयासोदा क्या करते एकदा ग्रहदास नंद गे घिनी कर्मांतर नियुक्ता सुम स्वयं ददी यानी यानी गीतानी चरिता मैं योदा अपने लाला के लिए माखन खुद मिलोती है यद्यपि हजारों दासियां हैं लेकिन कर्मांतरण युक्तासु निर्मता स्वयं दी खुद अपने हाथ से कर्मांतरण नर्मंथ स्वयं दधी अपने हाथ से ऐसे ही माता कौशल्या जी ठाकुर जी के भोग के लिए खुद नैवेद्य बनाती है नैवेद्य नैवेद नैवेद में जल्दी जल्दी माता जानते तो थोड़े खोड़े छोड़ दिए जल्दी चले गए और गई नैवेद्य के बाद में फिर रसोई में लौट करके आएंगे देखें बर्तन सब और इधर लौट करके रसोई में आएंगे और रसोई के बाद में जब लौट करके जब जब पुनः ठाकुर जी के पास में आई तो देखा क्या उन्होंने कि बहूरी मातू चले आई और भोजन करते देखू जा सामने थाली रखी हुई है जिस लाला को पालने में सुरा करके आई थी वो लाला चल के आ गया मन में सोच साथ चल के और क्या किया लाला ने एक पांव रखा एक सीढ़ी पर और दूसरा पांव रखा दूसरी सीढ़ी पर और उसके बाद में एक हाथ पर एक सीढ़ी पर रखा अपना हाथ और दूसरे में ऐसे चढ़ कर के और जो थाली रखी हुई थी राम लला को खीर बहुत पसंद है सो थीर वाली खीर वाली कटोरी में ऐसे हाथ रख दिया बच्चों को हाथ टेढ़ा करना आता नहीं सो राम लला जी ने ऐसे हाथ रखा और ऐसे हाथ रख कर और अपने मुख में छापा लगा दिया और अब दाँत दात तो कुछ थे नहीं एक जैसे तैसे एक चावल का दाना एक दांत के नीचे आ गया उसी को चटकारे मार करके घुंगराले घुंगराले बाल राम लला के उड़ रहे हैं रहे इतनी प्यारी छवि मैया कौशल्या बलैया ले निलगी लेकिन घबरा उठी एक अरे अभी तो मैं इसको सुला करके आई थी ये बालक यहां कैसे आ गया छवि को देखा दौड़ी हुई पालने के पास में और देखा बाल सूता वहां पर भी देखा कि बालक सूरा है और उसके बाद फिर लौट करके आई मंदिर में तो यहां भी बालक भोग लगा वहा देखा मोर की आने विषे माता अत्यंत घबरा गई यहां पर भगवान ने दिखाया बिन पग चले सुने बिनुकाना भगवान के बिना पांव के कैसी चलती हैं बिना पांव के चल करके रामला यहाँ पे तो मां घबरा उठी सोचने लगी न जाने मेरी आंखों को क्या हो गया है ये सृष्टि दोष है या दृष्टि दोष है मेरी आंखें खराब हो गई हैं मैं जो है वो देख नहीं पा रही हूं या सृष्टि ही कुछ गड़बड़ हो गई है जो कुछ है कुछ अद्भुत दिखाई पड़ा मां सोच लगी ये क्या हो रहा है और भगवान ने देखा कि मां घबरा गई तो प्रभु हसे दीन मधुर मुस्कानी भगवान जी माँ को घबराया हुआ देख करके मुस्कुरा और जो ये भगवान जी मुस्कराए तो दिखिरा माता ही ने जो अदिभुत रूपी अखंड और रोम रोमो प्रति लागे कोटि कोटि ंड दिखाई पड़ने लगे माता कौशल्या माता कौशल्या घबरा उठी जगत पिता मैं सुत कर जाना ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करतुम अकर्तुम कर तुम समर्थ साक्षात पर परमात्मा है रामलला ने सोचा कि अगर कहीं इसने भगवान ही मान लिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी ये बाल गोपाल की तरह एक सिंहासन में बैठा करके मेरी पूजा करने लगेगी और मूर्ति की पूजा लोग कैसे करते हैं? कहते नाकई के पास में अगरबत्ती लगा देते हैं। अपने तो खाएंगे छप्पन बोझ भोग और ठाकुर जी के सामने एक प्लेट में वही चिरोजी के चार दाने रख करके कहेंगे तेरा तुझो हरेपन तेरा तुझको को हरेपन क्या लागे मेरा ओम जय जगे हरे इसलिए अगर सच्चा वाला सुख लेना है मैया कौसल्या की गोद का तो जल्दी से बालक बन गया विराट रूप भगवान ने दर्शन कराया साथ साथ में भगवान ने भबड़ाई हुई कौशल्या को देख करके कहा कि माँ ये लीला मैंने किसी विशेष उद्देश्य की है जब आप शत्रुपा के रूप में थीं तब आपने मुझसे विवेक सोई, सोई, सोई, सोई, सोई, सोई रहानी प्रभु हम कृपा कर दे हम आपके उसी बात को सत्य करने के लिए मात तो विवेक अलौकिक मूरे कब न अनुग्रह आपका जो विवेक है ना कभी मिटेगा नहीं आपको निरंतर ज्ञान रहेगा कि मैं ब्रह्म हूं इसलिए हेमा आपका वो विवेक कभी मिटे नहीं इसके लिए मैंने यह लीला दिखाई है लेकिन इस लीला को किसी को बताना मत आप अपने अंताकण में ही धारण कौशल्या जी को परमानंद की अनुभूति उसके बाद में महाराज पालने डाले गए और चार पालनों में चार बालकों को सुनाया गया और जि पालने में सोए तो चारों बालकों ने चीख चीख करके रोना शुरू कर दिया अब माता परेशान सब माताएं बालकों को उठा उठा के गोद से लगा रही रह, तो है बैठे रहते थे बच्चों की एक आवाज आए सीधे से अंदर आ गए और कौशल्याजी को डाट लगे चतुर्थावस्था में चार बालकों को ईश्वर ने कृपा करके दिया है तुमसे तो बालक संभाले नहीं जाते ये बच्चे रो क्यों रहे कौशल्याजी ने कहा जी हमारे भी बच्चे हैं हम माँ है इनकी तुम पिताजी हो हमने पूरी कोशिश कर ली आप खुद उठा करके देख लो हम पालने में डालते रोना शुरू कर देते हम क्या करें अब घर के और भी काम काज करने के हम गोद में लिए रहेंगे आप देख लो दशरथ जी महाराज ने गोद में लिया राम जी के मार के हंसने लगे उसके बाद में, में जि ही डाला वो रोने लगे अब तुणकारी सतमुच में तो सही बात करी है तो पालने में ज्यू ही डाला रोने लगे तो जिस बात का समाधान वशिष्ठ जी या मंत्री लोग नहीं निकाल पाते थे उसका समाधान होता था वशिष्ठ जी के पास वशि महाराज का आगमन हुआ वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज इनका समाधान एक ही है बोले क्या? कहा दो ही झूले रखो दो झूलों को दो। कहा क्या करें महाराज? बिटा बोले सुमित्रा के बालकों के लिए झूला की कोई जरूरत नहीं तो क्या सुमित्रा जी अपने बालकों को गोदे में ले लिए टेंगे वो दो झूले ही पर्याप्त है जिसमें रामलला है ना उसमें लक्ष्मण लला को लुटा दू और जिसमें भरत जी है ना उनके साथ में शत्रुघ जी को लुटा दू और जो ही महाराज रामलला वाले पालने में लक्ष्मण जी को लेटाया गया आहाहा आह मार करके दोनों पांव छिटका छिटका करके और दोनों की मुठियाँ बांध बांध करके हंसने लगे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए पेट से पेट टकरा रहा है और लक्ष्मण जी बात तो खिसकते खिसकतेड़ियों से खिसकाए हैं हंसते हंसते चरणों में आ गए और प्रभु के पादार बिंद लखनलाल जी के उधार पर उधर पर पेट पर रखे हुए हैं और फिर लक्ष्मण जी को लोग देख रहे हैं ध्यान से कि बालक का कितना प्रेम है अपने बड़े भैया में चरण कमल को पकड़ करके जैसे आप देखो ना छोटे बालक को किसी की उंगली रख दो उसके बच्चे के मुख में उसी को पीने लग जाता है लक्ष्मण जी ने प्रभु के पादार बंदों को पकड़ा और अंगूठे को मुख में रख करके ऐसे पान करने लगे आंख बंद करके कौशल्या तो जी ने सुमित्रा जी ने हो गई और यही स्थिति भरत और शत्रुघ्न जी की थी एक दूसरे से निपटे हुए थे बारहही तेन पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी और उसी प्रकार से भरत सात्रुघन दोनों भाई और प्रभु सेवक जस प्रीति दृढ़ाई जैसे एक ही देवता के उपासक उपासक मिल जाते हैं संत संत से मिलते हैं तो बड़ा परमानंद हो जाता है क्योंकि वो भी उनका आराध्य उपासक और वो भी जैसे उनको सुख मिलता है ऐसे ही भरत जी में और शत्रुघ्न जी में परमानंद की प्रीति की बढ़ती है क्योंकि वो भी राम उपासक हैं और शत्रुघ्न जी भी उपासक हैं प्रभु सेवक है, है जैसा प्रीत दृढ़ाए परमानंद की वर्षा गुरु ग्रह गए पढ़ने रघु गए पढ़ने अल्पकाल विद्या सब हे अल्पकाल विद्या जाकी सहेजे श्वास श्रुति चारी सोहरी पढ़े यही कौ तुके भारी सहजे चारी सोहरी पढ़ रहे को गुरु गह गए पढ़ने रघुराई हा गुरु गह गए पढ़ने घुराई अलपकाल विद्या सबुहारी गुरुदेव के आश्रम में चारों भाइयों को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया है आनंद रामायण में कई कई महारानी जी कहती हैं दशरथ जी से कि महाराज आप गुरुदेव से अगर आग्रह करें तो क्या वो राजमहलों में बालकों को नहीं पढ़ा सकते यहीं पर आके पढ़ा के चले जाया करेंगे गुरुदेव से आग्रह कर लीजिए हम बच्चों के बिना रह नहीं सकेंगे दशरथ जी महाराज ने कहा यदि गुरुदेव कह भी दें कि यहां पढ़ाएंगे तो भी मैं इस बात से सहमत नहीं होऊंगा क्योंकि हमारे रघुकुल की परंपरा है कि शिष्य ज्ञान लेने के लिए गुरु के पास जाता है गुरु की एक गरिमा होती है अब तो वो गुरुओं को क्या ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है तो बेचारे गुरु आते हैं अब बच्चे बड़े बाप के बेटे हैं अंदर एंट्री मिलती है जैसे तैसे घुस जाते हैं बेचारे चाहे भले ही बच्चा नालायक हो तो भी कहना पड़ता आपका बच्चा तो बड़ा समझदार है और पैसे से खरीदा जाता है टीचर को सच्ची जो विद्या है ना गुरु सुश्रया विद्या पुष्प लेन धनी नद्या विद्या चतुर्थी नहीं बख विद्या को जब से धन से खरीदने का प्रयत्न किया गया तब से तभी स्थिति आई है कि धीरे धीरे अध्यात्म लोगों के बीच से चला गया एक बार क्या हुआ एक स्कूल में एक डिप्टी मुआयना करने के लिए आया तो एक क्लास में घुस गया क्लास में प्रवेश करने के बाद में उसने जो सर पढ़ा रहे थे तो उनसे पूछा सर मैं डिप्टी हूं मुआयना करने के लिए आया हूँ कर सकता हूं बोले जरूर सर आपका तो अधिकार है राइट बताइए का मुझे बताइए आपकी कौन सी क्लास है आठवीं है क्या पढ़ा रहे हैं बोले हिंदी पढ़ा रहे विषय क्या है पाठ क्या है बोले सिया स्वयं पढ़ा दिया कहा ती, तीन बार पढ़ा चुके चौथी बार पढ़ा रहे बहुत सुन मे आई आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम योर स्टूडेंट बोले प्ले जल्दी तुमने एक बच्चे से पूछा क्या पढ़ सर हिंदी पाठ का नाम सिया स्वयंबर पढ़ चुके का हाँ, सर दो तीन बार पढ़ चुके चौथी बार पढ़ रहे मैं प्रश्न पूछ चुका जी सर पूछ सकते बता धनुष किसने तोड़ा था तो हाथ जोड़ करके थर थर के कहने लगा सर मैंने धनुष नहीं तोड़ा क्या बहुत सुंदर है अब उस उत्तर को सुनने के बाद में उस डिप्टी ने देखा टीचर की ओर कि इसका उत्तर आपने सुना बोले जी सर तो बोले आपका क्या ख्याल है इस पर सर मेरा ख्याल ये है कि इस क्लास में सबसे ज्यादा उद्दंड यही है अगर धन टूटा है तो इसने नहीं तोड़ा होगा दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता तो डिप्टी ने हाथ शिक्षक भी महान है अब उसके बाद में महाराज उनका चलते चलते सौभाग्यशाली स्कूल के प्रिंसिपल से भी मिलते चले तो सो प्रिंसिपल साहब के पास गए प्रिंसिपल साहब से कहा मैं डिप्टी हूं आइए सर बैठिए स्वागत है आपका बोले वो तो सब हो गया मैं अब तो टेस्ट करके आ गया हूँ मैं आपसे पहले बाद में मैं पहले टेस्ट करके आया हूं हमारे यहाँ के तो अब्बल दर्जे के बच्चे सब मेरे में आते हैं। बोले हाँ वो तुम्हें तो देखाया मैं एक क्लास में गया आठवीं क्लास के बच्चे से ये पूछा गया कि धनुष किसने तोड़ा वो कहता है मैंने नहीं तोड़ा और जो शिक्षक कहता है मैं चौथी बार रिपीट करा रहा हूँ उससे पूछा ये क्या जवाब दे रहा है तो कह रहा सर ये सबसे ज्यादा उद्दंड यही अगर टूटा तो इसी ने तोड़ा होगा दूसरा कोई तोड़ नहीं सकता आप इस विशाल स्कूल के प्रिंसिपल हैं आपका क्या जवाब है बैठ गए अजय जहाँ दौड़ आए ज्यादा बच्चे रहते हैं वहां थोड़ी टूट फूट तो होती रहती है आप क्यों चिंता करते है? हम जानते हैं सरकारी संपत्ति आपकी अपनी हम फेबिकॉल से जुड़वाने की व्यवस्था कर देंगे शुद्ध अपने सिद्धों घे स्थिति है आज सोचो जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे पूछो कि राम जी ने किसको मारा था पुतना को कि ताड़का को नहीं पता दसवीं क्लास के बच्चों से पूछा अमेरिका में न्यूयॉर्क में मेरी बहन जी शायद वो कथा सुन रही होंगी न्यूयॉर्क से क्योंकि बहुत कथा सुनती हूँ एक किसी के घर में मैंने भागवत कथा समाप्त करने वाला था वो आ गई कहा महाराज जी मैं यहाँ रिलीजियस टीचर हूँ उनका वाह वाह कितना सौभाग्य मेरा अमेरिका के रिलीजियस टीचर का मैं दर्शन कर हमने कहा आप क्या पढ़ाती हैं कहा मैं रिलीजन के बारे में पढ़ाती हूँ आपने कोई नई चीज कहा महाराज कुछ बच्चे कभी कभी ऐसे उल्टे सुलटे प्रश्न करते तो हम उत्तर दे देते हमने आपने क्या उत्तर दिया एक बच्चा मुझसे पूछा कि रावण के बीसएं थी तो उसका कोट कहाँ सिलता और न, तो लोग बड़े क्योंकि अपने देश के लोगों को चीजें कम अच्छी लगती है जब विदेश से आती है ना तो फॉर्न बैठक ये बड़ी कीमती होती है यही की तुलसी वहां का लोग यहाँ पर आदर नहीं करेंगे और वहां से जब गड़मड़ करके अच्छी डिब्बी में भर के हजारों रुपए में बड़ी कीमती चीज़ इसको खरीदो आए नांग न पूजे बामी पूजन जाए तो हमने कहा थोड़ा आपका विदेश वाला ज्ञान लेकर के जाएंगे तो थोड़ा सा हम भी बता देंगे लोगों को कि भैया रावण का कोट कहा चलाता था, था हमने उत्तर दे दिया महाराज जी हमने कहा क्या उत्तर दिया हमने बता दिया कि वो जो इंद्र का दर्जी है ना विश्वकर्मा क्या नाम उसका विश्वकर्मा जी वो रावण का खोट चिलते हम धन्य माता जी आपने तो ऐसा उत्तर दिया कि अगर विश्वकर्मा मिल जाए तो बड़ी ढुकाई करे आपका वो दर्जी नहीं है तो कभी कभी लोग ज्ञान के चक्कर में उत्तर तो नहीं देते और ज्यादा उलझा देते ये कहते हैं ना ये ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है उससे अच्छा कहो तो अच्छा है कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाती एक सज्जन गर्मी का टाइम था नदी के किनारे किनारे जा रहे थे आप जानते हो उसमें फल लगते हैं। तो वो वाटर मेलन जिसको तरबूज कहते हैं अब वो सज्जन थे वो गर्मी का टाइम तक कहीं जा रहे थे उन्होंने देखा कि बेल में और बड़े बड़े वाटर मिलन लगे हुए थे अजी इलाहाबाद में जाओ पच्चीस 25, 25 किलो का एक एक वाटर मिलन अमेरिका में हालोबिन एक त्योहार आता है उसके पहले कद्दू को पचास पचास किलो के कद्दू फुला करके तैयार किए जाते हैं हालोबीन के समय पर तो उस व्यक्ति ने जब 20-10-20 किलो का एक बटरमेलन देखा तो उसने ईश्वर तेरे पास में अकल वकल कुछ थी कि नहीं थी तो आदमी ने कहा यार तू ऐसी के के अकल थी कि नहीं सारी दुनिया बनाई अब तेरी कारीगरी करता तू कह रहा है अकल थी कि नहीं कोई तुम्हें कह रहा हूं देखना इसकी डाल को इतनी बेचारी पतली सी डाल उंगली भर डाल और उसमें तू ने ये इतना बड़ा फल लगा दिया इसमें अरे कोई बड़े फर, बड़े वृक्ष में लगाता है पतली सी बेचारी डाल में लगा दिया मुझे तो लगता है कुछ कम थी आगे चला चैत्र का महीना था एक खलिहान था खलिहान में आम के पेड़ के नीचे नाश्ता करके लेट गया और आम के पेड़ को देखा तो आम के भी फल उस समय आ जाते चैत्र में तो आम में छोटी छोटी अमियां लगी हुई थी उनको देख करके कहा अब तो पक्का पता लग गया कि तुम्हारे पास बुद्धि थी नहीं उन पतली पतली डालों में इतना बड़ा, बड़ा फल लगा दिया और ये इतना बड़ा पेड़ इसमें छोटे-छोटे आम सो गया के बाद में क्या हुआ? एक पका उसके ऊपर था तो था आया उस पर बैठा और उसके बैठने की जोर से वो आम टूट गया और गिरा तो सीधे उसकी नाक पर गिरा नाक उसकी फूट गई खून बहने लगा भागा का बस बस बस मेरे ईश्वर अदम तेरी कारीगरी करता तेरे पास तो बहुत थी। अगर कहीं तूने बो वाला फल इसमें लगा दिया होता तो मेरा तो कचुमरा ही निकल जाता बड़ा अच्छा किया तूने वो पाला अब इसलिए ईश्वर को कोई चैलेंज नहीं दे सकता ईश्वर तो ईश्वर है गुरुओं में जितनी श्रद्धा होगी उतनी विद्या का आविर्भाव हमारे जीवन में होगा इसलिए प्राचीन काल में परंपरा थी चाहे जितने बड़े साक्षात तो भगवान भी आते हैं तो नंगे पांव गुरुकुल में जाकर के विद्या का अध्ययन करती हैं। और अब आप जानते हो यहां पर एक बड़ी प्यारी बनादास जी की रामायण की घटना है कि प्रभु श्री राम जी जब वहां रह रहे हैं तो उनका एक सखा था निषाद निषाद के पिता बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी वो उनके साथ में रहता था गुरुकुल में और गुरुकुल में उस निषाद के एक दिन क्या हुआ कि जब उसका जन्मदिन आया तो उसके जन्मदिन पर उसकी मां प्रातराश लेकर के आती थी लेकिन उसका जन्मदिन आ गया उसकी मां उसके लिए कलावा कलेवा लेकर के नहीं आई वो हलवा बनाकर के लाती थी हलवा बनाकर के लाई ध्यान रखना बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा ये कई कई बातें कभी सोच करके नहीं कहनी कर, पड़ती हैं कि बुरा लेकिन कह दूं कह दूं क्या कह देते हैं। आपने कहा इसलिए कह देते हैं ठीक है कभी भी जब बच्चे का जन्मदिन हो तो कभी भी दीपकों को मत बुझाना दीपक बुझाने की परंपरा सनातन धर्म की नहीं है केक को मत कटवाना एक काटने की परंपरा सनातन धर्म की नहीं है इसलिए हमारे यहां तो यह परंपरा रही है कि बच्चे का जब जन्मदिन होता है तो ठाकुर जी के पास ले जाते हैं गौ माता का गोरोचन लगाते हैं, गाय की पूंछ से उसको झाड़ते हैं। गौ माता का बड़ा महत्व है किन खिलकोट ब्रह्मांड नायक भगवान भी गाय की सेवा करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, गायों के पीछे दौड़ते आज हमारा देश दुखी क्यों है क्योंकि जिस धरती पर एक गाय का खून बहता है वो धरती रोती है और अपने ऊपर रहने वाले लोगों को धिकारती है कि कैसे है लोग एक वो मां जो तुम्हें जन्म देती है जो तुम्हारी सगी मां तुम्हें जब जन्म देती है और एक दो वर्ष के बाद में उसके आंचल में दूध नहीं रह जाता बच्चे को पिलाने के लिए और फिर जब बच्चा दूध के लिए रोता है तो मां कहती है मेरे आंचल में दूध नहीं है तभी तक उसके बाहर बंधी हुई गाय आवाज लगाती रंभाती है कि बेटा चिंता मत कर बाहर निकल मैं तेरी मां हूं तेरी मां ने दूध बंद कर दिया मैं तुझे अपना दूध पिलाऊंगी। अपने बच्चे का दूध मैं तुझे पिलाऊंगी और कितने प्यार से वो मां जिंदगी भर जब तक रहती है वो दूध अपने बच्चों को पिलाती है हम उसका दूध पीते हैं और हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं उस गाय के साथ में जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है छुटा जाती है तब फिर क्या करते हैं उसको एक तरफ बांध देते हैं और दूध देने वाली दूसरी गाय नहीं आती है फिर जो गाय दूध देती है उसके लिए तो हम खरी डालते हैं हरी घास डालते हैं उसकी सेवा करते हैं पानी देते हैं टाइम से लेकिन जिसने दूध देना बंद कर दिया है उसको फिर कितने लोग खरी भी नहीं दे पाते ध्यान से देखते भी नहीं उसकी तो भी वो गाय कभी शिकायत नहीं करती समय आने पर फिर आपको दूध देने के लिए तैयार हो जाती है हमारी गलतियों को ध्यान नहीं करती लेकिन गजब तब होता है जब वो गाय बूढ़ी हो जाती है असहाय हो जाती है तब हम एक खरीदने वाले को बाहर से बुलाते हैं कि मैं अपनी गाय को बेच रहा हूं आ जाओ और वो खरीदने वाला जब आता है तो क्या, क्या करता है मालूम वो गाय के पुट्ठों पर हाथ मार करके दिखता है ऐसे ऐसे कंधों पर हाथ मार करके दिखता उसके हाथ के स्पर्श को देखते ही गाय रोकती है इसका मतलब ये कसाई है अब ये मेरे मांस को देख रहा है कि कितना इसमें मांस है और जब व्यक्ति बेच करके उसकी रस्सी को उस कसाई के हाथ में देखता है तब वो गाय मुड़ मुड़ करके देखती है उसके आंखों में आंसू होते हैं कि वाह बेटा क्या किया तुमने मैंने तो अपने बच्चे का दूध काट करके तुझे पिलाया तुझे पिलाया मैंने तुझे अपना बेटा माना तेरी सगी माँ ने दूध देना बंद कर दिया था मैंने अपना दूध तुझे पिलाया और आज मैं जब दूध नहीं दे सकती तो तू मुझे कसाई के हाथ बेच रहा है क्या तू अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है कि तेरी माँ जब दूध देना बंद कर दे तू किसी कसाई के हाथ दे सकता है अगर नहीं दे सकता तो मैंने क्या गलती की है जब मैं दूध नहीं दे सकती थी मैंने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू खरी क्यों नहीं देता मुझे तूने जिस खूटे से बांध दिया मैं वहाँ पर बधी रही मैंने तुझसे कभी नहीं कहा कि मुझे तू हरी हरी घास दे और आज भी मैं नहीं कहती हूँ मुझे इसी खूंटे पर मर जाने दे पर किसी कसाई के हाथ में मत दो मुझे भूल गए हिंदू धर्म के लोग गाय के नाम पर एक रोटी निकालते थे गाय के नाम पर एक ग्रास निकालते थे भूल गए कहते हैं कि अब इंडिया में लोगों के पास में इतना धन आया है इतना धन आया है कि कितना खर्च करते थे लोग लेकिन उनके पास में एक गाय का खर्च करने की ताकत नहीं है पुरुषार्थ खत्म हो गया गाय कहती है मैं तुम्हारी धर्म की मां हूं तुम्हारी यहां पर जब पूजा होती थी तो गाय का गोबर आता था शुद्धि के लिए ब्राह्मण गौमूत्र को मिलाते थे दूध मैंने तुम्हें दिया है दही मैंने दिया है बर्फी मिठाइयां सब मैंने तुम्हें दी है क्या नहीं दिया मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने सब किया लेकिन तुम मुझे इस कसाई के हाथ में हो पृथ्वी रो उठती है धर्म रो उठता धरती उसे धिककारती है अरे नालायकों को व्यर्थ तुम्हारी कमाई अगर तुम गौशालाओं को दान नहीं कर सकते अगर गौशालाएं नहीं चला सकते हो तो तुम्हारा पुरुषार्थ व्यर्थ है तुम्हें चुल्लू भर जल में डूब करके मर जाना चाहिए कितनी गौशालाएं सेवा तुम्हारे शहर में तुम्हारे नगर में तुम्हारे डगर में कितनी गौशालाएं नहीं है तो बनाओ किस लिए तुम्हारे पैसे ऐसी ऐसी धर्मशालाएं बनी है जिनमें सैकड़ों सैकड़ों कमरे हैं अगर वर्ष में पता लगाया जाए तो चार कमरे में भी कोई रहने वाला नहीं होता है तो क्यों नहीं तुम गौशालाएं बनाते हो क्यों नहीं तुम गायों की सेवा करते हो तुम एक मंदिर बनाते हो तुम्हें पुण्य मिलता है लेकिन जानते हो गांव माता तैतीस करोड़ देवताओं का जीवंत मंदिर है एक गांव की सेवा करने से तैतीस करोड़ देवताओं की पूजा का फल मिलता है तुम्हें ऐसा मंदिर तुम अपने घर में क्यों नहीं रखते भगवान गोविंद बनकर के गाय की सेवा करते सेवा करते गौशालाओं में दान दो देखो पथमेड़ा में कितनी सुंदर गौशाला चल रही इन गौ गौ सेवाओं का एक और भी एक तरीका है गौशालाओं की सेवा का गई की सेवा का आजकल हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिक गौ माता के गोबर से साबुन बना रहे हैं गौ माता के गोबर से तमाम प्रकार की औषधिया शैम्पू जैसी चीजें बना रहे माताओं के उधर रोग के कितने रोग खत्म हो जाते हैं अगर आप गौ मूत्र से गौ गोबर से बनी हुई इन चीजों को भी अगर आप खरीदेंगे तो वो भी पैसा गौ सेवा की सेवा में जाता है तो इस प्रकार से भी आप सेवा कर सकते हैं एक पंथ दो काज इसलिए गौ माता की सेवा भगवान श्री राम जी गुरुकुल में जाकर के गौ माता की सेवा कर गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराइए अल्पकाल विद्या सौ पाई परम शुद्ध संत बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज की प्रेरणा से मैंने भी गंज वासुदा में गौशाला की वहां पर स्थापना की श्रद्धा पूर्वक सेवा की जा रही है तो भगवान श्री राम जी गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुरा अल्प तो भगवान श्री राम जी वहां पर रह रहे थे और वहीं पर जो उनका सखा था निषाद उनकी माँ अपने बच्चे के लिए प्रात राश बना कर के नहीं ला पाई तो उस दिन बच्चे को नींद नहीं आ रही थी और बच्चे को जब नींद नहीं आ रही थी राम जी उसके मित्र थे उठ के उसके पास में आ गए कहा मित्र तुम दुखी क्यों हो तुम सो क्यों नहीं रहे हो तो निषाद ने कहा कि सखा राम जी आज मेरा जन्मदिन है मेरे पिता तो बचपन से नहीं रहे एक माँ ही अकेली थी जो मेरा जन्मदिन कभी नहीं भुलाती थी उस दिन दिन मेरा जन्मदिन होता था ना प्रातराश बना करके मेरे लिए लाती थी उस दिन मेरे लिए हलवा बना करके लाती थी लेकिन आज देखो ना मेरी माँ भी मुझे भुला बैठी और मेरी माँ भी आज आई नहीं लगता है वो भी भूल गई भगवान राम जी ने जब ध्यान से देखा तो उनको पता लगा अरे इसकी मां तो जिंदा ही नहीं है मर चुकी है अब मैं इससे कैसे बताऊं कि तेरी मां जिंदा नहीं है भगवान श्री राम जी ने अपने सखा को संतुष्ट करने के लिए कहा कि भैया चिंता मत करो तुम्हारी मां दूर रहती है वर्षा का समय है शायद वो नहीं आ पाई होगी तो आती होगी दूर है ना इसलिए लेकिन चिंता मत करो आ ही जाएगी कहीं वर्षा हो गई होगी नदी में बाढ़ होगी जैसे तैसे श्री राम जी ने उस सखा को लेटाया और सारे सखा धीरे धीरे लेट रहे थे पर थोड़े देर बाद में क्या हुआ कि दरवाजे पर किसी की आवाज आई मेरे लाल ओ मेरे निषाद मेरे लाल कहके करके जूं निषाद ने दरवाजे की ओर देखा तो उसकी मां आ गई उसके हाथ में प्रातरास है और मां उसको देख रही है और उसको देखते ही उनके मन में आया मां से लिपुट गया निशात और मां उसको लेकर के उसके बिस्तर पर आई और अपने हाथ से बनाया हुआ प्रात रास उसे खिलाया और फिर मां मां से बच्चे ने पूछा कि माँ आपको इतनी देर क्यों हो गई आप इतनी देर से क्यों आई तो बच्चे ने मां ने कहा कि बेटा मैं इस समय जरा दूर चली गई हूं आते आते मुझे जरा टाइम लग गया है पर मैं आ तो गई हूं ना तुम्हारे लिए और फिर माँ आंचल में लेटा करके उसे गीत सुना सो जा सो जा मेरे लाले निदरिया में सो जा, सो जा मेरे लाले निदरिया में सो जा सो जा मेरे लाले ले निदरिया सो जा सो जा मेरे लाले सोए खग मृग पंछी सोए सोए खग मृग पंछी सोए सोए खग मृग पंछी सोए सोए खग गहरीया में सोजा सोजा मेला निंदरिया में सो सो सो सो जा जा जा जा मेरे में मेरे सोजा मेला राम ही खुद उसकी मां बन गए इतने भक्त भक्तवत्सल हैं भगवान मित्र को अपनी मां के व्योग में तड़पने को बर्दाश्त नहीं कर सके मित्र की मां बनकर के अपनी गोद में लिटा करके उसको लोरी सुना करके सुला रहे। और ये आवाज इतनी प्यारी थी कि सारे सखा जाग करके सुनने लगे इधर माता अरंबती जी के कानों में आवाज पड़ी कोई इतनी प्यारी मधुर ध्वनि में अपने बच्चे को लोरी सुना रही मैं इतनी प्यारी आवाज मैंने नहीं सुनी अब अरंदती जी दौड़ी दौड़ी गुरुदेव के पास सुन गई गुरुदेव गुरुदेव बोले हाँ कहा किसी बच्चे के माता पिता है कोई बच्चे के माता पिता आते थे तो पहले हमें सूचित कर दिया जाता था लेकिन गुरुकुल के किसी बच्चे के माँ बाप आए और मुझे पता तक नहीं कहा नहीं तो ऐसा तो नहीं वशिष्ठ जी ने आधी रात में द्वारपाल को बुलाया द्वारपालों को कहा किसी बच्चे के माँ बाप आए बोले नहीं आज किसी की एंट्री नहीं है वशिष्ठ जी ने अरंधति जी से कहा इस समय हमारे गुरुकुल में साक्षात परब्रह्म परमात्मा राम हैं हो सकता है कोई उनकी दिव्य लीला हो मुझे दिखाओ किस तरह है तो कुटिया थे कुटिया के चर तर छोटे छोटे झरोखे थे एक झरो के अंदर से देखा टमटमाती हुई एक ज्योति रखी हुई थी और देखा एक बच्चे को गोद में लेकर के एक तेज संपन्न माँ घूट के अंदर से बाहर उजाला रहा था उसके चेहरे का मां अपने बच्चे को लोरी सुना रही और जब उन्होंने देखा तो महाराजी राम जी वशिष्ठ जी महाराज जरा घूमे और उस कान से देखा जहां वो बच्चा था तो तत्काल उनके मुख से आवाज निकली पर मुख को रोक लिया अरंधति जी शिकार जी सावधान जानते हो ये बच्चा कौन है ये है। ये ये है है राम राम का है। ये राम का सखा मित्र है लेकिन तुम्हें मालूम है इसकी मां तो तीन महीने पहले मर चुकी है सूचना आ चुकी थी पर हमने इस बच्चे को इसलिए नहीं बताया कि कहीं इसकी पढ़ाई में व्यवधान ना आ जाए इसलिए हमने बताया नहीं इसको इसकी मां की मृत्यु की निश्चित रूप से ये मां नहीं है इसकी ये इसके मित्र है ये राम है और कोई नहीं हो सकता है ध्यान से सुनो और मां उस बच्चे के ऊपर हाथ फेरते फेरते लोरी सुना रही है सो जा सो जा मेरे लाल निदरिया में सोजा, सोजा मेरे सोज सोज में करते नखते सब टिम टिमुन भे मे करते नखते सब टिम में करते नखते सब टिम टिमुन भे मे करते नख सब टीम टिम नव में छुप गए चांदे अंधरिया में हाँ छुप गए चाँ बदरिया में सो मेरे मेरा निदरिया में सोज सोज मेरा लाल Be a man. तो खन। ते आई लाल तो रेखन दूरी ते आई लाल तोहे दूरी ते आई लाल तो रेखनी दूरी ते आई लाल तोहे लागी दे डगरिया में हाँ, आ, लागी हे डगरिया में सो जा सोजा मेरे लाल गरिया में सो जा सोजा मेरे लाल तल बहते लाल मोरे शीतल बहते लाल मोरे शीतल बहते लाल मोरे शीतल लाल मोरे वो माँ बार बार लाला को अपने आंचल से लगा रही है और चादर से उसके बदन को ढक रही है शीतल बहत बया मोरे शीतल बहत बया मोरे ढाकहू बदने चदरिया में हा ढाकू बदने चरिया में सो जा, सो जा मेरे लाल निंदरिया में सो जा, सो जा मेरे में सो सो जा, जा मेरे लाल निंदरिया में सो जा, सो जा मेरे डाले निंदरिया में वशिष्ठ जी ने और अरंधति जी ने देखा खड़े खड़े कि उस माँ ने बच्चे को सुला दिया और चादर से उसके शरीर को ढक दिया वशिष्ठ जी अब खड़े देख रहे हैं अब ये मां कहा जाती हैं जरा देखो थोड़ी देर में वो माँ खड़ी हुई और चलकर के लक्ष्मण जी के पास में जहां राम जी सो रहे थे उनके शरीर में उसका स्वरूप समा गया वशिष्ठ जी ने कहा कि अरंधति जी मैंने पहले कहा था कि साक्षात राम है और ये लीला कर रहे हैं इसलिए भगवान श्री राम जी कितने मित्रों की शुभि रखने वाले हैं गुरु गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सवाई अल्पकाल में जाकी साध श्वास सुतिचारी चारी सोहरी पढ़े है भारी जिनके मुखार से ही चारों वेद निकले हैं भला उनको पढ़ने की आवश्यकता क्या है पर वो प्रतिपाद्य मर्यादा की स्थापना करते है मर्यादा पोसते इसलिए उन्हें दिव्य लीला की और उसके बाद में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जी गुरु जी से दीक्षांत समारोह में उनकी आज्ञा को ग्रहण करके फिर अवध में लौटते हैं अनेक अनेक भगवान ने बाल लीलाएं की हैं एक दिन प्रभु श्री राम जी एक दिन रावण अपनी सभा में बैठा हुआ था उसी में मेघनाथ आया और मेघनाथ ने कहा कि पिताश्री आप तो ज्योतिषी हैं बोले हां क्या बात है का मेरी उंगली के बीचों बीच में एक रोम खड़ा हो गया है हथेली में तो रोम पैदा होता नहीं पर मेरे हथेली में रोम पैदा हुआ है इसका अर्थ क्या है रावण एक बार सहरा कहा कि मेघनाथ तुम्हारी मृत्यु का ज, जन्म हो गया है तुमको मारने वाले का जन्म हो गया है मेरे मारने वाले का तो पिताजी आप कुछ उपाय करो ना मैं उपाय करता हूं तू बैठ रावण ने तत्काल पता लगाया ब्राह्मण का रूप धारण करके अयोध्या में गया और फिर उसने पता लगाया कि चारों राजकुमार हैं पता लगा वो सरजी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं रावण ने थोड़ी देर तक राम का दर्शन किया विशाल एक मगर का रूप धारण किया और मगर का रूप धारण करके रावण ने अपने पुत्र को भेजा था मेघनाथ गया था और मेघनाथ खुद ही एक मगर का रूप धारण करके सरजू के अंदर प्रवेश कर गया और मेघनाथ ने मगर के रूप में राम जी के साथ में जल के अंदर कंदुकूड़ा कर रहे लक्ष्मण जी के पांव को पकड़ लिया मेघनाथ ने सोचा कि बचपन में ही यदि लक्ष्मण जी को मार दिया जाए तो फिर यह कंटक समाप्त हो जाएगा तो लक्ष्मण जी के पांव को पकड़ के सरजू के अंदर में जब खींचे लगा तेजी तो लक्ष्मण जी तो पहले पहले तो ने पूरी ताकत लगाई जब वो नहीं बचा सके अंत में उन्हें भैया भैया कर करके जो ही पुकारा राम जी को पता लगा राम जी ने तत्काल एक बाण ऐसा मारा कि महाराज उस मगर का मुख खुल गया लक्ष्मण जी तो मुक्त तो हो गए लेकिन वो बाण मगर को उठा करके जल के बाहर रेत में ला करके उसको पटका अब जहां चारों राजकुमार क्रीड़ा करते थे खेलते थे वहां पर बड़े बड़े प्रयस्थ और सैनिक तो रहते ही थे राम जी ने तत्काल निर्देश दिया इस मगर को तत्काल बंदी बनाओ तो एक विशाल काट के संदूक में उस मगर को बंद कर लिया गया और की ठोक दिए गए चार तरफ से का इसे ले जाकर के जो मेरी जीवशाला है जहां पर जीव रहते जीव जंतु वहां पर इसको ले जाकर के बंद कर वहां ले गए अब रावण को महीनों व्यतीत हो गए वो देख रहा है मेघनाद नहीं आया मेघनाद नहीं आया मेघनाद नहीं आया चिंतित हुआ उसने मेडिटेशन किया ध्यान किया तो वो कांप उठा के उसको तो पकड़ लिया गया और वो तो बंदी है तब रावण श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा दशरथ जी के पास आया दशरथ जी तो ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे बैठा है कहिए महाराज, क्या बात है, क्या करूं। हम असल में जीव हित रक्षक हैं, और सभी प्राणियों में ईश्वर का निवास है इसलिए हम किसी प्राणी को दुखी नहीं देख सकते हमें ऐसा पता लगा है कि आपने जल के एक जंतु को मगर को आखेट में आपके बच्चों ने पकड़ा है और उसे आपने अपनी पर बंद कर रखा है जंतुशाला हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि उस मगर को आप मुझे दे दे ताकि हम उसे यथेष्ट जल में स्वच्छंद रूप से छोड़ करके उसकी सुरक्षा कर सके दशरथ जी महाराज मुस्कुराए कहा महाराज में आपको दे देता लेकिन यह तो मेरी राम के आखेट की निशानी है मैं जरा राम से पूछ लेता हूं उसके बाद में आपको देता हूं और उसी समय प्रभु श्री राम जी अश्वारूढ़ होकर के बस घोड़सार लीला करने के लिए जा ही रहे थे बैठने ही वाले थे घोड़े के ऊपर तभी तक राम जी ने कहा दशरथ जिन कहा राघव ए राघव तो राम जी मुस्करा करके बाहर से ही घोड़े की लगाम पकड़े हुए पिताजी की ओर प्रणाम करके बोले हा पिताजी आदेश करिए राघव ये पंडित जी आए हैं ये कह रहे हैं कि वो जो तुमने मगर पकड़ा है ना ये जीव जंतुओं की हित रक्षा करते हैं ये कह रहे हैं मुझे दे दो इस मगर मैं दे दू इनको क्योंकि तुमने आखेट किया है तुम्हारी इच्छा से ही मैं दूंगा तुम कहो तो राम जी ने कहा पंडित जी से कहा पंडित जी थोड़ा इधर मुख करेंगे थोड़ा आपका दर्शन कर ले जो ही पंडित जी ने आंखें नीचे करके उधर देखा कहा पंडित जी आप चाहे नीचे को आंखें करो चाहे ऊपर को आप बहुत विद्वान हो मैं आपको जानता हूं पिताजी से दे दीजिए इनको हम आगे देख लेंगे अब वो पिताजी भी नहीं समझ पाए कि क्या पंडित जी की बात हुई क्या राम जी की बात हुई कह दे दीजिए इसको। अब वो मगर दे दिया गया मेघनाथ चला गया आप जानते हो इसलिए लंका कांड राम जी ने कहा है कि जो जन त्यू बने बंधु बिछोहू तो पिता बचन मन त्यू नहीं ओह यदि मुझे यह मालूम होता ये मेगनात्य ना मेघनाथ ने शक्ति मारी न लक्ष्मण जी को कारण मेरे बंधु का नौत आ जाएगी तो उसी समय मैंने पिता को माना नहीं पिता कि आज्ञा को ना माना होता उसी समय इसका बध कर दिया होता तो चरित हरी बहुविधि की नी एक दिन क्या हुआ प्रभु श्री राम जी पतंग उड़ा रहे थे पतंग किला ये आजकल की नहीं बहुत पुरानी आप जानते हो ना संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है तो राम जी पतंग उड़ा रहे थे और आप जानते ना कि हनुमान जी बचपन में ही राम जी के पास आ गए थे राम जी के बियोगी भगवान शंकर जी जब हनुमंत लाल के रूप में आए तो पांच वर्ष के हनुमान जी रो उठते हैं अकेले केले में बैठ कर के राम की याद आती है राम के व्योग में तड़पती हनुमान जी और माता अंजना पास में आ जाती हैं और बेटे को सबकते हुए जब देखती हैं एक बार तो गजब हो गया कि अंजने श्री हनुमत लाल जी मां अंजना की गोद में लेटे हुए थे और लेट करके एकदम चमके और उठकर के बैठ गए सांसें फूलने लगी और रोम रोम से बस राम राम राम राम की आवाज निकल रही थी राम धन राम राम धन राम धन मारुत के रोम रोम व्यापी अनुमान है रोम रोम से राम राम की आवाज आ रही थी माता अंजना कि मैं क्या करूं? करू बालक पता नहीं किस व्योग में तृप्त रहता है और हनुमान जी महाराज राम के लिए तृप्त रहते थे शंकर जी उपास्यदेव थे उनकी प्रार्थना की और शंकर जी के ही रूप वो है तो उनका अच्छा ठीक है मैं कुछ दिन के लिए आपके बच्चे को घुमा फिरा लाता हूं भगवान शंकर जी आए और हनुमान जी को लेकर कहा चले गए मालूम में और गएर था पर मदारी जानते ना बंदर को नचाने वाले जो होते वो बन गया और बीच चौराहे पर झोली रख दी और डमरू बजाई और बाबा विश्वनाथ जी की डमरू आहा क्या गजब की जहां से बदी हर एक घर में आवाज पहुंच गई जिधर देखो उधर से भीड़ इकट्ठी होनी शुरू चारों तरफ चौराहे पर भीड़ लगी दशरथ जी महाराज ने इतनी प्यारी डबरू सुनी तो उन्होंने कहा कि चलो बच्चों को भी दिखा देते हैं तो जरा एक मंजिल के ऊपर में चौपाल लगाई गई विशाल विशाल वहां पर सिंहासन रखे गए बीच में दशरथ जी बैठे हैं और रामलला को गोद में लिए हुए हैं महाराणी कौशल्या जी केके जी सुमित्रा जी ऊपर में चंदोवा तना है वहां पर बैठी और बड़ी सुंदर मदारी हनुमत श्री शंकर जी ने डमरू बजाई और हनुमान जी महाराज लीलाएं दिखाने लगे। आजकल आप जानते हो ना अब तो धीरे दे, धीरे थोड़ी टीवी ने बंद कर दी नहीं गांव में बंदर न थे लोग क्या दिखाते थे हुँ? आपको बताएंगे तो आप नाराज हो जाएंगे यही हमने गाँव में देखी थी गाँव में दिखाते थे कि एक बंदर साहब अपनी श्रीमती जी को लेने के लिए ससुराल जाते हाँ वो दर्पण से ऐसे ऐसे देखते हैं अपने चेहरे को टॉप भी लगाते हैं कपड़े भी पहनते हैं फिर एक लाठी उनके ऊपर ऐसे हाथ रख के ऐसे ऐसे करते हुए जाते हैं अब आगे जाते हैं श्रीमती जी से कहते हैं घर चलो और वो मना कर देते फिर आगे क्या होता है वो बताएंगे नहीं <laughs> तो ऐसा ऐसा सब नाटक दिखाते थे लेकिन शंकर जी के साथ में जो हनुमान जी महाराज उन्होंने ऐसे कोई नाटक नहीं दिखाए जो ही तुम्हारा तो जो योग की जितनी विधायक थी सारे योगासन बानर के रूप में हनुमंत लाल जी ने दिखा दिए और हर एक में भगवान का ध्यान कैसे किया जा सकता है उस मुद्रा में राम जी की ओर देख लेते तो दशरथ जी महाराज भी हंस रहे हैं माताएं हंस रही हैं जितने लोग हैं सब हंस रहे हैं और हनुमत जी भी बार बार देख रहे हैं बार बार राम जी को देख रहे हैं वरद की पंगते कुंब कली पल्लव अधरा धरे बोलन की बरदंत की पंगते कुंभ कली पल्लव अधेरा धरे बोलन की ढूँघरा लटे लटके मुखी पर माले लटे लटे के नाल अमोल ग कुंडल लोल कपोल की लट के मुख्यू पर छबीला के घन बीज जगे छबी मौत न माल अमोल की न्योछावर प्राणे करे तुलसी न्योछाल प्राणे करे तुलसी वालि जा हनुमतलाल जी महाराज ने शंकर जी की डमरू के ताल और ताला पर बड़े नृत्य किए सुंदर सुंदर लीलाएं दिखाई और सारी लीलाओं को दिखा देने के बाद में आप जानते हैं ना फिर वो बंदर मांगता है। अब हनुमान जी से मदारी ने कहा हे आंजने चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के दरबार में हो यहां कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें मिल ना सके अब तुम्हें जिससे जो मांगना है मांग लो अब लोगों ने सोचा ये लोगों के पास जाएगा लोगों ने कुछ मुद्राएं निकाल ली अपने अपने हाथ से पर हनुमान जी को ये आदेश मिला देखते देखते हनुमान लाल जी महाराज को मदारी ने उनके गले का सांकड़ खोल दी और वो जो बंदर था प्यारा सा बच्चा बंदर का बच्चा एक दूसरे अवधवासियों की सिर के ऊपर छलांग लगाते हुए एक छलांग लगाई तो सीधे वहां पहुंच गया जहां दशरथ जी की गोद में रामलला थे और रामलला के चरणों में सिर रख दिया और जब सिर रखा तो उठाए ही नहीं अब छोटे श्रीराम राम जी हंस रहे हैं और उस बंदर के मुक्को उठाने की कोशिश कर रहे हैं मुक्को तो उठाए और जो ही उस बानर ने मुख उठाया तो दशरथ जी ने देखा माताओं ने देखा कि उसके आंखों से आंसू की धारा बह रही है राम के चरणों को गीला कर आंखों में देख करके कहा हनुमंत लाल जी महाराज ने राम जी की आंखों में देख करके कहा कि प्रभु आपके बिना मैं नहीं रह सकता बनवास तक की प्रतीक्षा में नहीं कर सकता कुछ भी करो मुझे अपने पास में रख लो राम जी ने आंखों में संकेत किया कि अब हम उपाय बनाते हैं। जाओ तुम अभी हनुमान जी आए मदारी बानर को लेकर के चला गया दशरथ जी महाराज बालकों को लेकर के अंदर आए अब राम जी ने ऐसा रोना शुरू किया ऐसा रोना शुरू किया कि पूछो मत दशरथ जी महाराज का क्या बात है बेटा क्या चाहिए बता ना क्या हमको बंदर चाहिए का बंदर चाहिए बोले अच्छा अभी बोलवा बोले और कोई नहीं मुझे बोई वाला बंदर चाहिए आदेश दे दिया गया जितने भी बंदर थे दुनिया में सारे मदारी अपने अपने बंदरों को लेकर के आ गए बड़े बड़े लोग बंदर बन के बैठ गए राम जी की सेवा में हमें सौभाग्य सौभाग्य मिल जाए बड़े बड़े देवता बंदर बन के लाइन में लग गए हमारा अवसर मिल गया दशरथ जी महाराज अपनी गोद में लेकर के रामलला को निकले ये चाहिए बोले नहीं ये चाहिए नहीं ये भी नहीं कोई नहीं चाहिए हमको तो वो बंदर चाहिए वो किसी भी बंदर से संतुष्ट नहीं थे वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया उनका महाराज ऐसा बालक तो गंध माधन पर्वत पर एक महाराज के वाला रहे उनका पुत्र ही महाराज सुमंत्र जी से दस जी ने कहा कि वो तो हमारे पुराने परिचित हैं मित्र आप उनसे कहिए कि वो अपने पुत्र को हमारे पुत्र के साथ में खेलने के लिए अवसर प्रदान करें और रोते हुए माँ को बेटे को लेकर के अंजना जी बैठी हुई थी जो पता लगा जी आए हैं अत्यंत हो हम, हम तो महाराज पहले से ही तैयार करके बैठे बालक हनुमत लाल जी महाराज राम जी के पास में रहे हैं बाल लीलाओं में पांच वर्ष तक राम जी बाल लीला आपने अगर गीता प्रेस में पहले इतनी सुंदर चित्र छपते थे तो कि पहले जो चित्रकार होते थे ना वो उपासक होते थे वो अपने दिल में भगवान को देखते हुए भगवान की मूर्ति को बनाते थे चित्र को बनाते थे अब आजकल के जो चित्र बनते हैं, उनको देख करके मेडिटेशन लगता है गीता प्रेस में कल्याण में जो चित्र छपते थे एक एक चित्र में साक्षात ठाकुर जी निकलते थे वंशी भूषित करान नवनी जैसा जैसा ग्रंथों में लिखा हुआ होता था वैसे छवि होता नहीं अब इधर में भोपाल में जब मैं पढ़ता था छोटा ही था बारह चौदह वर्ष का तो मेरी आदत थी एक डायरी बनाई थी और जहां भी ठाकुर जी का अच्छा फोटो मिले उसको निकाल करके काट करके अपने उसमें चिपका लेते थे डायरी में वाराणसी पहुंचे तो महाराज जी के साथ में एक पढ़ने वाले संत थे वो हमको वहां पर मिले गोविंदाजी महाराज उन्होंने मेरी डायरी को देखा तो हंस लगे उसमें एक फोटो ऐसा था जिसमें कन्या को अपनी गोद में लेकर के खड़ी हुई खिला रही। तो वो जी एक चित्र है कौशल्या तो हेमा मालिन जी हम कहा वो नहीं थे बोले ये जो जसोदा जी मैया बन के खड़ी हुई ना तो कोई बात नहीं अगर हेमा मान लीजिए अगर जसोदा जी बन जाए तो तुम भी पूछो क्या हो गया बनो आओ अब बोलो बिहारी जी की कृपा होगी तभी तुमने तो खूब वृंदावन से सांसद बनने का सौभाग्य मिला ठाकुर जी ने अब अपने यहां का प्रतिनिधि चुना है तो कोई ठाकुर जी की कृपा ही होगी बिना कृपा कोई कैसे आ सकता तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा होती है और अभी उन्होंने कहा हुआ है तो जो श्रीमती वृंदावन धाम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा उसमें वो खुद रहेंगी सेवा के रूप में तो कहने का मतलब ये है कि आजकल जो चित्र बनाए जाते हैं वो ठाकुर जी के कम जो बॉम्बे के हीरो हीरोइन है उन्हीं के चित्र जोड़ करके भगवान को बना देते हैं। पुराने जमाने के जो चित्र होते थे बड़े प्यारे होते थे आपने देखा होगा एक बड़ा प्यारा चित्र था अयोध्या जी में मैं रहता था छोटी छावनी में परम पूज्य नृत्य गोपालदास जी महाराज के यहां पर जो अद्भुत संतों की सेवा होती है बड़ी अद्भुत है कभी आप ऐसे संतों का दर्शन करो अयोध्या में कितने बदना संत रहते जिस गली में देखो आपको अवध में माला झोली में हाथ डाले हुए संत श्री राम रत्न में मगन होकर के चलते हुए अभी अयोध्या में कथा हुई कितना गजब का नजारा था कितने संत वहां पर थे संत और आलवाल सोमित विशाल छाया भक्तमाल में कहते हैं कि जिस कथा में संत ना हो तो स्वरूप नहीं बनता अब देखो ये संत नहीं हो तो कथा का स्वरूप कैसे बनेगा पूर्ज गुरुदेव की तो बड़ी कृपा है कि वो पधारे हुए हैं और विराजमान हैं पूरी कथा में संत और आल बाल सोम सु। भक्तमाल भी कहते शो महाराज हनुमंत लाल जी महाराज राम जी की सेवा में रहे उस समय पर मैं रहता था वहां छोटी छावनी में एक बुजुर्ग संत थे शखाजी महाराज के सामने ही उनका आसन था तीन में उनके पास बड़े प्यारे प्यारे चित्र थे एक इतना अच्छा जी हनुमान जी भी भी अपने हाथ से लड्डू खिला रहे और वो लड्डू खिला रहे हैं तो एक आध दो टूट तो ही जाते होंगे दाने वो नीचे गिरे हुए हैं तो कागज सुन जी उनको लपक लपक करके खा रहे हैं जूठन पर अजर मही सो उठा कर खाओ मैं तो पीछे पड़ गया महात्मा जी के महाराज जी हमको जे, जे वाला चित्रा हमको दे दो ये वाला चित्र हमको दे दो हमने महाराज 35 दिन तक उनके ठाकुर जी के पारखदों को धोया खूब फूल फूल डाला करके थोड़ी के तुलसी जी दी 35 दिन बाद संत जी को दया आई तो वो चित्र उन्होंने हमको दिया था अभी हमारे पास वाराणसी में है संत भी बड़े दयालु होते इतने प्यारे प्यारे चित्र की कागव जी महाराज जूठन पर सो उठाए कर खाओ। सो एक दिन श्री राम जी ने पतंग उड़ाई पतंग उड़ाई पतंग, उड़ाई, पतंग उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई सीधे स्वर्ग में पहुंच गई की पतंग। और स्वर्ग में जब पहुंची तो स्वर्ग में देवराज इंद्र के सुपुत्र जयंती की पत्नी जयंती ने जब उस पतंग को देखा तो मंत्र में तो इतनी सुंदर पतंग जिसकी पतंग इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर पतंग को पकड़ लिया का जो पतंग को उड़ाने वाला है जब तक मैं उसका दर्शन नहीं कर लूँगी तब तक मैं इस पतंग को छोड़ूंगी नहीं अब राम जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं धागे को लेकिन पतंग ऊपर से नीचे नहीं आए कि पतंग अटक कहाँ गई तो हनुमान जी से कि हनुमान जी जाओ तो ज़रा पता लगाओ कहाँ गई पतंग और हनुमान जी महाराज उसी धागे के सर्र ऐसे करते हुए चले गए सीधे वहाँ पहुँचे तो देवी जी पकड़ के बैठे हुए हनुमान जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया कहा माता जी ये पतंग राम जी की है छोड़ दो का नहीं मैं जब तक उनको दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक नहीं छोड़ूंगी तो हनुमान जी ने राम जी से बताया राम जी ने कहा उनको जाकर के कह दो कि जब चित्रकूट में मैं आऊंगा वहां पर मैं दिव्य लीलाएं करूंगा देखो हमारे अयोध्या के जो रसिक संत लोग हैं वो ये कहते हैं कि राम जी ने निन्यानवे महाराज किए सौवे महाराज को करते समय श्री जानकी जी की पायल टूट गई इसलिए वो, वो सोवा महाराज नहीं हुआ तब फिर जानकी जी ने और राम जी ने ये कह दिया कि जो सोवा एक राश बचा है वो द्वापर में आकर के हम करेंगे निन्यानवे महाराज से की इसलिए आप रसिक संप्रदाय कृष्ण भक्ति से पहले राम भक्ति में प्रदुर्भूत हुआ है राजस्थान में श्री अग्रदास जी महाराज इस समय अग्रदेव पीठाचार्य श्री राघवाचार्य जी हैं अग्रदास महाराज ने जो पद लिखे हैं सखी के भाव से ही लिखे अग्र अली महले एक एक लाइन सुना देता हूं मेन को महेले में सोए गए राज किसो महले में सोए गए राज किसो महले में सोए गए राज किशोर महले में सुगैराज किसो तो। महले में स्वयरा किशो तो। नू पुरीदी चलोरी मोरी सजनी नू पु सोरे हो महले में महले में में सोए सोए गए गए अग्र अली ये पंद में वो छंद में अंत में लिखते हैं अग्र अली अग्र दाजी मैं हमारे ये संत भी तो रसक ही है हा? तो रसिक संत आप जब तिलक देखते हैं ना में थोड़ा सा भेद होता है जहा पर श्री के नीचे छोटी सी बिंदु श्री का रखा हुआ हो इसका मतलब ये किशोरी जी के उपासक है मामा जी सौभाग्य से, सौभाग से मुझदास को तब से उनके दर्शन सन से दर्शन किए थे जब उनकी वृक्त दीक्षा नहीं हुई थी उसके पहले वैसे तो वो तो जीवन से ही संत थे इतने महान संत मामा जी को एक बार मैंने जब सबसे पहली बार गोरे दाऊ जी में मैं रहता था उनका मैंने दर्शन किया तो सभी महात्मा मामा जी कहे तो मैंने कहा मामा जी क्यों कहते हैं घर गृहस्थी को अपन छोड़ के आए अब इनको मामा जी कहते सभी लोग इनको मामा जी कहते ये मामला क्या है ये रिश्तेदारी बनी कहां से बता सकते हैं आपको आप चंद्रमा को मामा कहते हो ना चंदा मामा दूर के कहते हैं कैसे आपने रिश्तेदारी जोड़ लिया आपने कैसे आपको पता लग गया mm. वो मामा है इसलिए कि समुद्र से ही चंदा मामा उत्पन्न हुए समुद्र से ही लक्ष्मी मैया पैदा हुई अम्मा जी माता जी सुबोन के हो गए भैया चंद्रमा लक्ष्मी जी के भैया हो गए चंद्रमा लक्ष्मी जी हमारी माता जी हो गई तो माता जी के भैया क्या हो तो गए मामा जी इसलिए चंदा मामा दूर के आज तक आपको पता नहीं होगा इसलिए मैंने आपको हुग बता दिया तब उन्होंने कहा कि महाराज इसी प्रकार से सीताजी हमारी कौन है इष्ट देवी है माता जी है और वो क्या कहते थे सीता जी को दीदी करुणा कहाुणा कहा विसारी दीदी करुणा कहा विसारी दीदी करुणा ये पद मामा जी का है। मामा जी के ऐसे ऐसे पद हैं जिन पदों को श्रवण करने से ठाकचोर जी साक्षात सामने आ जाती सौभाग्य था उस समय पर कि जब श्री हरिदास जी महाराज बड़े उच्च उच्चकोट के संत थे गोरेदाव जी के बाद में वो महंत बने और जब भी मामा जी आते थे तो हरिदास जी के ही पास में पांच नंबर रूम में रुकते थे संत वहां पर और मैं भी उधरी रहता था तो जब वो शाम को जाते थे बिहारी जी का दर्शन करने के लिए हरिदास जी महाराज और मामा जी दोनों लोग जब चलते थे तो संयोग से मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ा हुआ जाता था साथ में जाता था और रास्ते में मैं भक्तमाल के दो छप्पा सुनाता था तो बहुत खुश होते थे बड़ा आशीर्वाद मिलता था उनका संतों का आशीर्वाद जीवन को मंगलमय ठाकुर जी के फासला देता है यह बात मुझे मालूम पड़ी थी एक बार दिल्ली से कथा करके मैं वृंदा गया राम रामकृष्ण सत्संग ट्रिस्ट की कथा थी और कथा करके जब मैं वृंदावन जा रहा था तो पता लगा कि परम पूज्य श्री सुदामादास जी महाराज जिनका दर्शन करने हम जा रहे हैं वो तो प्रेम सरोवर में है इसमें तो हम लोगों ने कहा कि उन लोगों को ट्रिस्टी लोग भी हमारे साथ कंसल जी भी हमारे साथ में थे ध्यान आ रहा है मुझे उस यात्रा में शिव कुमार कंसल जी भी थे तो वो कथा यही की थी शिव पार्क की दीपावली की कथा थी और इस कथा के बाद में फिर हम वहां जब गए तो रास्ते में प्रेम सरोवर में संत सुदामा दाजी सुदाम की दीक्षा पूरी को दी है, वो है। तो दाजी के पास में दर्शन करने के लिए हम जब लोग गए तो अब जाना लौटना जल्दी था उसी दिन लौटना था और ऐसे संत का दर्शन पाना जरूरी था उसके लिए ही हम क्योंकि हमने कथा में परम पूज्य संत सुदामादास जी महाराज का नाम उल्लेख किया तो हमारे दिल्ली के हमारे कंसल जी और लोगों का मन भाव उठा कि ऐसे संत का दर्शन हम भी करें तो हम लोग चल दिए। कोशिश से ही गाड़ी मोली मोड़ी और वहां चले गए जो प्रेम जहां पर महाराज थे वहां पर और जब वहां पर गए महाराज श्री तुम्हारा तो जी जहां रहते थे कथा कथावार्ता और रामलीला चलती रहती थी मथुरा के चौबे लोग बड़े भक्त थे महाराज जी जो चौवे लोग हैं बड़े राम उपासक है रामलीला इतनी अद्वितीय करते हैं कि दुनिया की रामलीलाएं फैल हो जाती हैं और निष्ठा पूर्वक बिल्कुल राम जी उनके हृदय में होते हैं। तो महाराज इस प्रकार से वो महाराज जी गए जब वहां पर प्रेम कुंड पर तो अब सोचा दर्शन कैसे करें महाराज जी तो अंदर है तेरे तीन बजे के पहले मिलते नहीं है तो किसी संत से कहलवाया कि बोल दो कि कमलदास जी आए पहले भोपाल पढ़ते थे बनारस में रहते थे महाराज जी को मालूम था भोपाल अच्छा अच्छा कमल जू ही महाराज जी ने सुना तो महाराज जी कृपा करके बाहर आ गए इतनी कृपा थी मेरे ऊपर वो बच्चा क्योंकि पढ़ना ले, पढ़ाना लिखाना उन्होंने शुरू किया था और जब मैं उनका दर्शन किया तो महाराज जी ने अपने हाथ से उनके बचपन पहले से स्वभाव था मैं छोटा था तभी से अपने हाथ से मुझे खीर देते थे मुझको उनको इतना भी याद था कि मैं इस बालक को अपने हाथ से खीर खिलाता रहा हूँ दोने में खीर लेकर के आए और हमको खीर दी और खीर दे करके बोले मेरे सिर पर हाथ फिरा और उन्होंने ये कहा कि देखो कमलदास जी ठाकुर जी की कृपा यही होती है उनका जी महाराज जी कैसी देखो ना तुम्हारे इस शरीर को राम कथा और भागवत कथा का आधार बना दिया तुम्हारे इस शरीर से कथा कहलवा लो रहे कभी तुम राम कथा करते हो तो ये भगवान जी की ठाकुर जी की कृपा ऐसी तो दिखलाई पड़ती पूज्य महाराज जी के उन शब्दों को सुनकर के वृंदावन वेदांत आश्रम की जब मैं स्थापना करने के लिए महाराज जी के पास गया तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है मैं कल चलूंगा शिलान्यास करने के लिए अब महाराज जी के पास गया तब महाराज जी वृंदावन के उस पर राधा रानी में थे श्री सुधा महाराज महाराज जी ने दर्शन तो हमें पहले ही दे दिया अब जब गए तो मैंने कहा महाराज जी आपको शिलान्यास करने के लिए जाना है कल आपने कह दिया था हमको संतों ने बताया कि महाराज जी आज बहुत पहले से जगे हुए पत्नी एक पत्थर लेकर के बैठे हैं अपनी गोद में तो हम जब गए तो एक ईंटा महाराज जी की गोद में था और उसको ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे थे ईटा के ऊपर बोले कमल दास जी हमने एक से आठ बार राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ कर दिया है इस ईटा में इसको ले जाओ लेकिन मुझे क्षमा कर दो क्योंकि अब मैंने बाहर जाना बंद कर दिया अगर थोड़ा भी पता लग जाएगा तो वृंदावन वाले लोग बुलाने लग जाएंगे हमको कि महाराज इधर आओ इधर आओ इधर आओ ये ईटा में ठाकुर जी बैठ गए आप इस ईटा को लगा देना तो मैंने तो संकल्प कर लिया कि महाराज जी पधारे या नहीं पधारे पर उनका नाम तो शिलान्यास के रूप में संत सुधामा दादी महाराजी का ही नाम रहेगा वेदांता आश्रम तो संतों की जो मंगलमय कृपा है वो बहुत बड़ी चीज है तो राम जी ने निन्यानवे महाराज रसिक संप्रदाय की उत्पत्ति वहीं से हुई मामा जी उसके श्रोवणी संत हुए हैं और इस प्रकार से उसमें ये मानते हैं कि जो कनक भवन है या उधर है पहले अयोध्या के संत लोग ये जो अभी राशीला होती है न ऐसी राम जी में भी राशीला होती अभी भी जनकपुर में आप देखो ना, तीन स्वरूप बैठते हैं राम लक्ष्मण राम और जानकी जी बैठ जाते हैं सिंहासन में और शकी रहती हैं और वो गीत गाती हैं पद गाती हैं उस समय राम जी की राशिला होती थी लेकिन उसका दर्शन का अधिकार केवल रसिक उपासक संतों का ही था इसलिए पर्दा लगा करके ही बोध लीला देखी जाती थी दूसरे लोग नहीं देख सकते थे तो वो जो लीला रह गई उसी लीला को भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवान अपी तारात्री शरदोत्त फुल्लम कािक्षर तुम मनस्क्र योग माया एक जोराशी लड़ेंगे इसलिए सभी ब्रजांगनाओं को मालूम था सभी ब्रज बधुटुओं को मालूम था कि भगवान की महाराज होगी ऐसा लगता है वो उपासना कर रही है हेमंते प्रथमे मासे नंदब्रज कुमारी का सभी उपासना इसलिए कर रही थी तो उन्हें मालूम था कि वही महाराज का जो एक रह गया है उसका परमानंद लेना है इसलिए कात्यायनी महामाये महायोग्वरी नंद गोपूतम देवी पतम में कुरु महा उस परमानंद को लेने के लिए तो हनुवंतलाल जी महाराज के द्वारा सूचना भेजी गई कि उनको बताओ कि वहां जो मेरी लीलाएं होंगी एक बार सुहायकर भूषण राम बनाए जैसे किशोरी जी का श्रृंगार किया ना उसी तरह से जानकी जी का श्रृंगार किया संकेत किया है हनुमंत लाल जी महाराज लौट करके तो बाली चरित्र हरी बहु विधि की ना। और अति आनंद पूरेवासी दीना अति आनंद पूर्वासी दीना अब इसके बाद में मरा गाधी तन मने चिंता व्यापी गाधी तन मने चिंता व्यापी हरी बीनु मरना निष्चर पापी हरिंद्र भरिया निष्चर पापी तब मुनि बर मन कचारा मुनि बर मन किचारा प्रभु बबुत ओ मनिवार प्रभुआ बुतरे ओ हर भई आरा। ऐसे ही ऐसे ऐसे प्रभु प्रभु ही ही बने बन आई बने आई विश्वामित्र जी महाराज गा चने माना चिंता उनके मन में चिंता व्याप्त हो गई कि हरि न मारा ही न निश्चर पा बिना भगवान का अवतार लिए इन निशाचरों का विनाश होनी क्योंकि महाराज वो बक्सर में रह रहे थे जहां जब जग जोग मुनि करहीं अति मारूच स्वभाव ही डरही डर देखत जग निशाचर धावे करें उपद्रव मुनि दुख पावे भयानक दैत्य उनके यज्ञों का संपादन नहीं होने दे रहे विश्व मित्र जी ने ध्यान किया भगवान को पुकारा आकाशवाणी हुई कि अब आप क्या कह रहे हो मेरा तो अवतार हो चुका है विश्वमित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ आपका अवतार हो गया बोले हाँ अवतार हो गया का आपका अवतार कहाँ हो गया का चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज के यहाँ पर अवतार हुआ है कशरथ जी के यहाँ पर जी को अच्छा नहीं विश्वमित्र जी ने कहा कि आपको एक राजा के यहाँ जन्म लेना था अगर आपको राजा के यहां ही जन्म लेना था एक पैसे वाले के यहां जन्म लेना था तो मैं भी एक राजा था मैंने तो आपको प्राप्त करने के लिए सन्यास लिया साधु बना मैंने सब कुछ छोड़ा और आप गए पर आप जन्मे तो भगवान जी ने मुस्कुरा करके कहा मारा जन्म तो किसी का ग्रस्त होगा ना अब आपके यहां कैसे हो सकता है साधु के यहां किसी बच्चे के जन्म कैसे अगर हो जाए तो क्या होगा प्रसाद का ये महाराज जन्म तो कोई साधु के होगा ना वो अब होना था मेरा महाराज ने चिंतन किया कि मुझे क्या करना चाहिए तो विश्वामित्रजी महाराज समझ गए कि मैं प्रभु का दर्शन वहीं जाकर के करता हूँ और उनको लेकर के आऊ निश्चर वश्वामित्र जी महाराज अपनी ऋषि मंडली के साथ में अवध के लिए पधारे रास्ते में चिंतन करते हुए रामी के बार में आए कर्म जन सरजु जल गए भूप दरबार सरजुजी में स्नान किया अयोध्या में प्रस्थान किया राजा दशरथ जी को जब पता लगा तो आगे बढ़कर के उनका स्वागत किया संत मिलन को चालिए तद ईर्षा अभिमान ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े तो कोटिन जगन समान दशरथ जी महाराज उनको लाए विधिवत स्नान कराया जिमाया और सिंहासन पर बैठाया अरूढ़ और अपने चारों पुत्रों को बुला करके उनका दर्शन कराया विश्वामित्र जी इसी पल के लिए तरस रहे थे जो ही दशरथ जी महाराज ने आदेश दिया हे राघव हे स्वामित्र अरे भरत जरा इधर आओ शत्रुघ्न जी तुम भी आ जाओ गुरुदेव आए इनका दर्शन करो और जो ही राम और लक्ष्मण पधारे आगे आह इतनी अद्वितीय छठा थी राम जी राजीव लोचन राम किशोर अवस्था सोलह वर्ष के नील वर्ण स्वरूप और एकदम बगल में ही अनेकों अनेकों सूर्यों की छटा को निर्लचित कर देने वाले श्री लखनलाल जी बगल में चले उनके एक एक रोम से मानो किरणें फूट रही है ये नेत्र एक चमक जैसी छा रही जब राम और लक्ष्मण विश्व जी का दर्शन करने के लिए आगे आ रहे थे धीरे धीरे करके पीछे भरत और शत्रुग्नारायण विश्व जी ने गौर करके देखा कि लक्ष्मण जी एक एक बीता भी नहीं थोड़े से राम जी से अलग हो गए थोड़ी दूरी हो गई राम जी उस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाए थोड़े और सुट गए और लक्ष्मण के हाथ को पकड़ लिया और लक्ष्मण जी राम जी का हाथ पकड़े हुए जी का प्रणाम किया उन्होंने भरत और शत्रुघ्न जी ने भी प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में आरती आदि उनकी की गई और उसके बाद में महाराज दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात उनसे कही कारण आ ग तुमारा के कारण आग तुम्हारा कहो सुनाथ न लाऊबारा कहू लाहु लाऊबारा के कारण आ ग तुम्हारा के कारण आ महाराज आज्ञा करिए आप किसलिए अवधि में पधारे आपके मुख से आदेश निकलने की देरी होगी पालन करने में देरी नहीं होगी आज्ञा करिए महाराज क्या चाहिए विश्वविद्र जी महाराज ने दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की कि महाराज आपके मुखारबंद से निकलने वाले ये शब्द आपकी वंश परंपरा के अनुरूप ही है आपके वंश में जो भी महान राजा हुए हैं वो इसी प्रकार के बड़े ही उदार और ऋषुनियों का सम्मान करने वाले परोपकारी और दान प्रण रहे हैं हरिश्चंद की बात को कौन नहीं जाता जानता इसलिए महाराज मैं आपके पास में आया हूं मैं जाने आ मैं जाचने जाचन आयो नो मैं जाचने आयो नृपो मैं जाचने आयोप अनुज समय पे अनुज समय ते देव रुना अनुज समय था निश्चर बध में होना था निश्चर बध में होना था निश्चर बध में हो सना था, था। अनुज समेत देहु रघुना था निश्चर बध में हो उसने था आप अपने अनुज समेत राम को देने की कृपा करो ताकि निशाचरों का बध हो जाए और मैं स्नाथ हो जाऊं अनुज समेत देव रघुनाथ था निश्चर वध में जो ये शब्द निकले सुन राजा अति अप्रिय वाणी हृदय कम पर मुख दुखी को महाराज दशरथ जी के चेहरे की रौनक छिड़ गई प्रकंपित होकर के भूमि पर बैठ गए आंखों को ने ढक लिया अरे आपने क्या कर दिया मैंने आपसे जो वचन कहा था कि मांगो आपको जो कुछ मांगना हो मैंने यह सोच करके कहा था कि आप ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण क्या मांगता है ब्राह्मण से अगर मांगने के लिए बात कहो तो कहता है भूमि दे दो आश्रम बनाना है थोड़ी जगह दे दो या गाय मांगते या गौ सेवा करने के लिए थोड़ा अर्थ मांगते आप इन तीनों में से जो भी मांगना चाहो मांगो मांग भूमि धैनु धनु को सा मांग हु धैनु धन को सा देहु मांगा हो भूमि धैनु धन कु भूमि मांगो धनु मांगो धैनु मांगो गाय मांगो कोष मांगो जो कुछ मांगना है मांग लो सरवस दे आज शहरों से सब कुछ आज में रोष त्याग करके आप खुद निकली थेगा लेकिन ये आपने क्या मांग दिया आप तो मेरे राम को मांग रहे हैं मैं आयो, तो ही विश्वामित्र जी कहते हैं मैं आपको पहले शब्द बोल चुका हूं कि मैं जांचने आया हूं और जांचने का अर्थ दो होता है जांचने का अर्थ ये होता है कि शिक्षक लोग स्टूडेंट की विद्यार्थियों की कापियां जांचते मैं आपको देखने आया हूं कि आप में वही दशरथ जी के हरिश्चंद जी के वंश की वही रक्त आप में है कि नहीं वही दान प्राणता आज भी आप में विद्यमान है कि नहीं मैं आपको देखने आया परखने आया कि वही दान प्राणता ताप में है कि नहीं और दूसरा शब्द यह है याचन याचना करना मैं आपसे भिक्षा मांगने आया मैं जाचन आयो नि में भूमि धन संपदा तो छोड़ के आया हूं वो मांगने थोड़ी आया आपको दशरथ जी महाराज ने बहुत समझाने की कोशिश की कि महाराज मैंने सुना है मेरे पूर्वज लोग सुनाते हैं कि एक बार हरिश्चंद्र जी के भी समय पर आप आए थे और आपकी निर्ममता की जो कठोर गाथा उसमें सुनाई पड़ती है वो बड़ी ही दयनीय है हरिश्चंद्र जी महाराज ने स्वप्न में देखा था कि मैंने राज्य विश्वामित्र जी को दे दिया है हरिश्चंद जी दान प्रायण थे तत्काल मंत्रियों को बुला करके कहा मैंने स्वप्न में राज्य दान कर दिया बुलामित्र जी को बुलाया गया और राज्य की चाबी उनको सौंप दी गई राज्य दान कर दिया विश्वामित्र जी प्रो मुस्कराए का महाराज वो तो आपने स्वप्न में दिया था और अब जो मैं खुद आया हूं वो उसका भी दान होना चाहिए ना कहा तुम्हारा आज्ञा करो और क्या चाहिए साठ भार सोना चाहिए हरश्चंद जी ने मंत्री उसका ला दरा क्वेश्चन को धंग दो विश्व जी की आंखे लाल हो गई मुझे बेवकूफ़ सुनते हो जब ये राज का राजा मैं हो गया इसको उस पर तुम्हारा राइट क्या ये जो तुम्हारे आग में ये भी उतारो इस मेरे राज्य की साठवार सोन तो मुझे दे रहे ये कैसे दे सकते हो अब दशर जी के सामने प्रश्न खड़ा हो गया हरश्चंद जी के सामने कहा और तब उन्होंने निर्णय लिया कि महाराज अब तुम कुछ करके ही मैं आपको दे और संक्षिप्त में हरिश्चंद की कथा पूरी नहीं सुनाना चाहता आपको मालूम है कि हरिश्चंद जी ने फिर ये कहा है कि महाराज मुझे ही मार्केट में बेच दो से राजा हरिश्चंद जी जब तैयार हुए विश्वामित्र जी तैयार हो गए कि हाँ चलो हम तुमको बेच देते क्योंकि वो तो परीक्षा लेने के लिए आए थे तब तो उनके साथ में पतिव्रत प्रायणा तारामती तारामती भी चली है। जी का कितना महत्व है ये अगर आपको जानना हो हो तो इतनी अद्वितीय देवी गई है कि जो जागरण होता है जागरण तब तक पूरा नहीं होता जब तक तारामती की कहानी नहीं सुनाई जाती रानी की लास्ट में तारा रानी की कथा सुनाई जाती तब देवी जागरण पूरा होता कितनी महान रानी है और उनका धुभ जैसा रोहिताश जैसा बेटा उनके साथ और ऐसे लोगों को परखने की क्षमता दुनिया में किसी भी नगर में नहीं है अगर अच्छे अच्छे लोगों की परीक्षा कसौटी पर कसने की क्षमता अगर किसी शहर में है तो वो वाराणसी धाम में है इसलिए काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी में सब गुरु बसे नहीं चेलन को काम काशी में सब गुरु ही रहते हैं वहां चेला कोई नहीं रहता एक रास्ते से एक पंडित जी वेद लेकर के चले जा रहे हैं उधर एक झाड़ू लगा रहा है तो पंडित जी से वो झाड़ू लगाने वाला कहता है का गुरु तो जी कहते है, हाँ ठीक बाह उसके गुरु है, है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज काशी की पवित्र धरती पर जब वो पहुंचे दिग्विजय यात्रा करते गंगा जी में स्नान करके दंड को तान करके चले जा रहे थे सात के लोग लोगों को सामने से हटा रहे थे अप्सरतु अप्सरतु हट जाओ हट जाओ सामने से उसी समय एक शपथ झाड़ू टोकने लिए सामने आ गया कान आप सारे तुम्हें छसी किसको हटाने की आवश्यकें महापुरुष कौन अछूत हो गया इस शरीर को अगर आप अपवित्र मानते हैं तो जिन पांच तत्वों से मेरा शरीर बना है उन्हीं पांच तत्वों से आपका शरीर बनाया और यदि आप आत्मा को हटाने की बात करते हैं तो जो आत्मा आपके अंदर विद्यमान है वही आत्मा मेरे अंदर है रंच मात्र में फर्क नहीं है फिर मैं अछूत कैसे शंकराचार्य जी ने अपना दंड झुका दिया काशी के कंकर कंकर में शंकर है अयोध्या में जाओगे तो केवल राम जी मिलेंगे वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन बिहारी जी मिलेंगे जहां जाओगे लेकिन काशी में सब देवताएं हैं आप जाओ नवरात्रा में जब देवियां का पूजन होता है ना काशी के पहले पन्ने पर छपता है आज ये देवी आप पर आप चले जाओ वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उनके बारे में दो पद लिखे हैं बिंदु माधव के बारे में केशव कह न जाएगा कही अद्भुत रचना है काशी दो भागों में है एक तरफ के जो देवता है ना वो बिंदु माधव जी है जो पंचगंगा घाट में माधव जी का धरोरा है उसके बगल की एक कोठी में बिराजमान है उस उधर के देवता विष्णु काशी है वो सिंधिया घाट से उधर का जो अंश है विष्णु काशी वहाँ के देवता बिंदु माधव जी है इसलिए बल्लभाचार्य जी महाराज ने जो अपना अंतिम आसन बनाया जो जहाँ लोग झाड़ी भरने के लिए जाते हैं वो गोपाल जी का मंदिर है बिंदु माधव जी के धरोरा के पास में क्योंकि विष्णु वैष्णव है और जो इधर का भाग है केदार आदि इधर में जो है ना शिव काशी है विष्णु जी भी विराजमान है जब लोग एकादशी के बारे में पूछते ना तो बोले गोपाल मंदिर वाली कौन सी एकादशी है कब है और विश्वनाथी वाली कब एकादशी वैष्णो ऐसे, ऐसे पूछते काशी में समस्त देवताओं के मंदिर विराजमान है और राम जी की उपासना की जो पहली स्थली है वो काशी है इसलिए रामानंद संप्रदाय के परमाराध्य श्री जगत गुरु रामानदाचार्य महाराज ने काशी को ही अपना वो स्थान सुना चुनाकि यहीं से राम भक्ति का विस्तार किया जाए काशी की महिमा में, में लिखा हुआ है कि मणिकर्ण का घाट पर भगवान शंकर जी ने सहस्त्रों मनमंत्र तक राम मंत्र का जाप किया और इसलिए काशी इतनी पवित्र हो गई है कि वहां पर उससे पवित्र कोई जगह नहीं हो सकती जहां पर शंकर जी ने सहस्त्रों मनवंत्र राम नाम मणिकंण का घाट भगवान राम जी प्रगट हुए हैं शंकर जी कहा है यश्य कश्यापी बासुए तुम जिसके भी कान में नाम मंत्र सुना दो उसका मुक्त हो जाएगा मरने के बाद में भी बॉडी भी सुन ले तो भी मुक्ति होगी मुक्ति, हमारे कंसल परिवार के द्वारा वहां भी कथा की गई थी एकदम भीषण गर्मी गुरु पूर्णिमा के, के टाइम पर कितने श्रद्धा से हमारे काशीवासी कथा को शुर्ण करते और अपनी जगह पर बैठकर करके कथा करने में जब अपने सोता बैठते तो क्या आनंद की अनुभूति होती है काशी में मैं जानता हूं कि कितने कितने श्रद्धालु श्रोता राम कथा की ऐसा कोई महीना नहीं होता जब नवा का पाठ न चल रहा हो और राम कथा न चल रही हो काशी एक ऐसी नगरी है जिसमें 385 रामलीला मंडलियां हैं अगर एक मंच पर एक मंडली को एक दिन का अवसर दिया जाए एक वर्ष निकल जाएगी लेकिन मंडलियों की पूरी ड्यूटी पूरी नहीं होगी हमारे खोजवा में भी रामलीला मंडली है प्राचीन आदर्श रामलीला मंडल दूसरे नंबर का गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले नंबर की जो रामनगर की उसके बाद में दूसरी खोजवादर्श राम उसका सौ बाग से संरक्षक पद पर, पर रखा हुआ है झांकी जो होती है बड़ी अद्भुत होती है और दुनिया में जो रामलीलाएं होती है ना वो रामलीलाएं एक ही मंच पर हो जाती है पर वाराणसी में जो रामलीला होती है रामनगर की वो अद्वती है हमारे पूज्य गुरुदेव जी भी वहां जाकर के रामलीला देखी बड़े बड़े संत वहाँ पर कुर के महीने में जाकर के रामलीला देखते दे थे हमारे धनुषधारी जी महाराज आए हुए वहां पर खालसा लगाते हैं अपना जो भी संत आए उनकी सेवा में रहते उन्होंने कहा कि महाराज जी हम आएंगे जरूर लेकिन अभी हमें रामलीला की तैयारी में, में हमको रघुवंश भूषण की परंपरा का निर्वहन करे तो बड़े बड़े संत वहां पर जाते थे बाबा खूब दादी महाराज के श्री चरणों में रहते थे प्रेमदस मार्थ नदी महाराज उन्होंने पास जब गया तो वो भी वहां जाते थे तो मैं आपको ये बता रहा था कि और वहां की जो रामलीला होती है ना थोड़ी सी आपको झांकी दिखा कैसे रामलीला होती है वहां की दो विशेषताएं वहां पर एक तो बिजली नहीं जलती और माइक का प्रयोग नहीं होता और लाख लाख दर्शक होते है, राम है। हैं रामलीला देखते कैसे देखते हैं वाले जब राम जी बोलने के लिए शुरू होंगे तो उसी समय पर एक तो रही लेकर के भी आएगा वो कहेगा चुप रहो सावधान राम जी बोल रहे हैं एक साथ सन्नाटा जाता सब चुप हो जाते और फिर राम जी कैसे बोलते वहां पर केवल ढोलकिया ढोलक रहती है और मंदिरा हारमोनियम भी नहीं रहती प्रीतम जी आपका कोई स्थान नहीं वहां पर अभी बजा लेना कोई बात कैसे गाते हा तँति जनक तनियाए जनक यह सोई ए हाँ तात जनक तनियाए सो ज ही कारण हो कारण हो पूजनगार हाँ। सखी लया करत प्रकाश फिर फुलबा पूजन गौर सखी लयाश हे तात लक्ष्मण ये वही सीता है जो जनक की पुत्री है जिसके लिए विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है अरे पूजन गौर सखी लया पूजन घर सकी ले आ, करत प्रकाश फिर फूलबा हो करत प्रकाश फिर ये है रामनगर की रामलीला दुनिया के किसी में जो कोने में चले जाओ रामलीलाएं तो बहुत होंगी लेकिन अनुष्ठान मान करके बड़े बड़े दीर्घ तपस्वी तो संत लोग भी अगर किसी रामलीला का दर्शन करते हैं जिनमें साक्षात तो भगवान का दर्शन होता है तो वो हमारे वाराणसी के रामनगर की रामलीला है जीवन में अगर ईश्वर मौका दे तो उनका जरूर दर्शन करना वाराणसी की नाटी इमली में जो भ्रतमिला होता है क्या अद्वितीय है ऐसा संयोग होता है कि जो ही भरत और राम का मिलन होता है उसी समय सूर्य की अंतिम किरण उनके सीधे मुकुट पर पड़ती है और चमक उठता है उनका मुकुट काशी <स्तुण> भी अद्वितीय नगरी है हाँ इसलिए काशी के राजा को भगवान शिव का अवतार कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने केवल काशी के राजा को अधिकार दिया था कि तुम छत्र लगा सकते हो पर और किसी को अधिकार नहीं था तो महाराज भगवान की बड़ी दिव्य मंगलमय लीला है इस उपकार से उसी काशी में हरिश्चंद जी को ले गया। तो दशरथ जी महाराज कहते हैं परीक्षा ली थी मालूम है किया उसकी पत्नी का दाम लगाना पड़ा पुत्र भी उनका बेचा गया और इतने पर ही नहीं रुके विश्वामित्र जी क्या हुआ कि महाराज जब उनका बेटा फूल लेने के लिए गया रोहिता सर्फ बनकर के खुद रोन डस लिया सर्प बनकर उसके पुत्र को डसा और उसके बाद में खुद ही जहां महारानी थी बिकी हुई थी दासी बनकर के पंडित की यहां पर थी वहां आवाज लगाई कि फूल तोड़ने बाग में गयो कौन को लाल उसे सर्प ने डसे लिया आंखों देखा ले आंखों देखा तारा रानी रोते रोते बिलखते बिलखते अपने बच्चे के पास गई बच्चे ने उनकी गोद में प्राण को त्याग शायद सही पड़े बच्चे की लाश को लेकर के जब वो हरिश्चंद्र घाट पर पहुंची उस घाट का नाम ही हरिश्चंद्र घाट है काशी में दो ही घाट है हरिश्चंद्र घाट और जब उस घाट पर पहुंची तो वहां के उस समय पर जो उसके रखवाले थे वो हरिश्चंद थे हरिश्चंद के मालिक कालू में का कि हरिश्चंद तेरा तो राजाओं जैसा नाम है ये नाम हम नहीं लेंगे हरिया कहकर तुझे पुकारेंगे कहा ठीक है मालिक जो भी कहो तो उन्होंने ये कहा कि जब तक तुम टैक्स नहीं दोगी तब तक तुम अपने बच्चे को यहां दफर नहीं कर सकते तारा ने रोते हुए कहा जरा एक बार पलट करके इसे देखो ये आपका बेटा है और आप जानते हैं मैं आपकी पत्नी हूं मेरे पास है क्या जो मैं आपको टैक्स को दे सकूं और आप अपने बच्चे के लिए टैक्स मांग रहे हैं हरिश्चंद जी ने रोते हुए कहा महारानी इस समय मैं यहाँ का केवल एक नौकर दिया इसलिए मैं अपने मालिक की आज्ञा की उल्लंघन नहीं कर सकता तुम्हें तो कर तो देना ही पड़ेगा मैं कहां से ला करके दू एक बार जरा इस बच्चे को देखो मरते मरते समय मालूम है इसके आंखों में आंसू गिर रहे थे और बाबूजी, बाबूजी कहते हुए इसने प्राणों को क्या लाया आपको याद कर रहा था और आप टैक्स मांग रहे हैं क्या मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी जो साड़ी है उसमें सोने और चांदी के जो तार लगे हुए हैं हे तारामती उसी साड़ी के पल्लव को फाड़ करके मुझे टैक्स मिले थे पति अपनी पत्नी के लिए साड़ी लाता है हरिश्चंद ने धर्म के उस ठेके में खड़े होकर के अपनी पत्नी की वस्तु को भागा और इतने पर ही नहीं रुके आप जानते हो माँ को कितनी वेदना होती है रात्रि को जब पुत्र को वहां दफना दिया गया रात को जब माँ अपने आप को रोक नहीं पाई तो उस इस स्मशान में जाकर के अपने पुत्र को पागल की तरह निकालने लगी और पुत्र को गोद में लेकर के रो रही थी उसी समय विश्वामित्री जी ने जाकर के हरिया को कहा कि लगता है कोई डायन आई है जो बच्चों के लसों को उखाड़ उखाड़ के खा रही है हरिश्चंद को आदेश दो कि वो उसको मार दे कालू मेहता ने आदेश दिया भक्त जाओ और जो भी वहां डायन है उससे मत खत्म कर दो हरिश्चंद जी महाराज आए उनका ये डायन मैं तेरा बध करने के लिए आया हूं तारामती ने रोते हुए कहा कि अब बचा ही क्या ये पुत्र तो चला गया और मैं भी अगर आपके हाथों से चले जाऊं तो ठीक ही है। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं तो मालिक की आज्ञा का पालन करने के लिए तलवार खींची और उसी समय भगवान नारायण प्रकट हुए हाथ को थाम लिया। जी अब ये नहीं होने देंगे। जी सामने खड़े हुए थे आंखें नीचे कर नारायण ने बहुत फटकारा क्या मेरे भक्तों की नृशंस परीक्षा लेने का अधिकार आपको किसी ने दिया इतनी अपनी परीक्षा श्राप देते हैं कि जब जब तक तक तक इनके वंश वंश का आपके साथ नहीं नहीं होगा तब तक जब तब नहीं होगा तब आपकी साधना अनुष्ठान पूरा इसी के में ही एक दिन मैं अवतरित हूँ तभी तुम्हारा ये अनुष्ठान पूरा होगा आज के बाद में तुम्हारा कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होगा इसके बाद से विश्व जी बहुत दुखी रहते सोचते मेरे परमाराध्य ही जब मुझसे उठ गए तो अब रहा क्या लगता है कि मैं अनाथ हो गया हूं मेरा कोई नाथ नहीं रहा इसलिए आज उनको पता लगा कि दशरथ जी की आज उस वंश में तो साक्षात भगवान आ गए जिस जिस वंश के लोग परोपकार के मार्ग पर चलते हैं सत्यवादिता के मार्ग पर चलते हैं जो दूसरों का भला करते हैं उन्हीं ऐसे लोगों के परिवार में आकर के आगे राम प्रकट हो जाते हैं कृष्ण प्रकट हो जाते हैं गौतम प्रकट हो जाते हैं गांधी प्रकट हो जाते हैं ऐसे ही परिवारों में ऐसे लोग आते हैं तो अनुजय समेत देना था अनुजय समेत देव गुना था निशे चर अब जब इन्होंने आग्रह किया दशरथ जी महाराज तड़प उठे महाराज मांग हू भूमि धनु आज सा सब कुछ मांग लो पर मेरे राम को मत मांगो यहां तक कि दशरथ जी महाराज ने अपनी तलवार खींच करके सामने रख दी कहा कि महाराज आप चाहते हो तो मेरे गले को काट करके आप ले लो मेरे प्राणों को ले लो पर राम के व्योग में थप करके मरने वाली मौत देनी चाहिए कहा जब तुम प्राण ही देने के लिए तैयार हो तो फिर राम को देने में क्या दिक्कत है जब प्राण ही तुम्हारे ऐसे भी तो चले जाएंगे कहा प्राण को तो मैं दे सकता हूं लेकिन राम प्राण नहीं है तब क्या है बोले राम तो प्राणों के भी प्राण है राम प्राण के प्राण तुम जीव जीव के सुखधाम ये तो प्राणों के प्राण दस को मैं न दूंगा मुनिनाथ मुनी नाथ मलते को मैं न दूंगा मुनिनाथ नाथ मलते मेरे प्राण यह दान करते करते मेरे प्राण यह दान करते करते राधो को मैं न नूंगा मुनिनाथ मरते के बिना कदाचित मछली शरीर दारे जल के बिना कदाचित मछली शरीर दारे चल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे झल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे मछली शरीर धारे मेरे मन कौश के के डरते डरते राघव सिल बदल जलते राघ मरते मरते रा चार में पाए कर चौथे पन में शुद्ध चार में पाए करिए अपनी चौथे पन में शुख चार में नी पाए करिया चंद्र ने दिलाए, को, ने दिलाए। चंद्रे जिला जदपो रघु लाए रघुचंद जिला लोचन चकोरी चकोर तन में पाने करते करते राघव धप पाप जल गए थे कृपाल तुगो मृद पाप जल गए थे राखो ये भी छोटे छोटे इन भयानक धर्त्यो से कैसे लड़ाई करेंगे? आप मुझे आज्ञा दो ना हम चलते हैं आपके साथ में बारे है राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई बारे नहीं गुसाए रुआ प्रभु, प्रभु को देते बनता नहीं गुसाए बारे है राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई चरणों में विश्वामित्र जी के श्री चरणों में दशरथ जी महाराज बिलख करके गिर पड़े तलवार सामने रख दी कहा चाहते तो मेरा सिर काट लो पर राम के वियोग में तड़प करके मरने वाली मौत मुझे मत लो विश्वामित्र जी महाराज ये सोच करके आए थे कि पहले तुम्हें सहज में याचना करूँगा अगर दे दिया तो ठीक है और यदि नहीं दिया तो मैं थोड़ा सा डराने की कोशिश करूँगा कि मैं ऋषि हूँ थोड़ा तड़क भड़क दिखाऊंगा और फिर भी अगर ना माने तो मैं दशरथ जी के चरणों में गिर जाऊंगा कि ये मेरे आराध्य हैं इनको